ओ शांति शांति शांति ब्रह्म द्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक प्रसंग उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ आज इसमें त्रयोदश दिन दिवस में प्रातः प्रातकालिक का सत्र में हम लोग छादों के उपनिषद विचार करेंगे कल हम लोग अपराहनी का सत्र में विचार कर रहे थे पुरुष अपने आप को यज्ञ कल्पना करें इस प्रकार की उपासना जीवन का प्रथम अवस्था चौबीस वर्ष पर्यंत प्रातः सवन इस प्रकार के चिंतन करें और जीवन का मध्य काल चौलीस वर्ष उसको माध्यान दिन स बनो और अंतिम अवस्था 48 वर्ष उसका सायम स अंतिम सब अंत्यसा बनो इस प्रकार के वो चिंतन करे तो पूरा जीवन इसी प्रकार की यज्ञ ही हो गया आगे वही पुरुष विषय का यज्ञ उपासना और कह रहे हैं स यद अशी शिश अशी शिष्यति यद पिपा सती रमते वा अस्ता अश दीक्षा वह पुरुष यद अशी शिष्यति अर्थात भोगतम भोजन करने के लिए इच्छा कर रहा है तो भोजन करने के लिए जब इच्छा कर रहा है उसको भूख है इसी प्रकार कहते हैं यत पिपासति सती अर्थात अभी उसको प्यास है पीने के लिए चाहता है न रमते अर्थात रमण नहीं करता अर्थात सुखों को प्राप्त नहीं करता क्यों कहते हैं इष्ट पदार्थ ये सब प्राप्त होने से सुख होता है कहते हैं इष्ट पदार्थ उसको प्राप्त नहीं करता है प्राप्त नहीं करने से उसको सुख नहीं होता है अभी भूख लगता है अथवा प्यास लगता है इष्ट पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं ये सब अवस्था में सुख होगा ना दुख होगा दुख होगा कहते हैं यह सब इस प्रकार के जो दुख होते हैं यही उसका दीक्षा मान ले वो वो पुरुष मानेगा कि मैं अभी दीक्षित तो हूँ कर्म करने के लिए जब दीक्षित तो होता है दीक्षा लेता है उस समय में कुछ उसको दुख सहन करना पड़ता है जैसे यह इतने बार अर्थात तो दिन में अगर एक बार हवि सहन भोजन करना है भूमि सहन करना है ये पत्नी संबंध नहीं करना है इस प्रकार की सब कुछ नियम उस समय में कहा जाता है दीक्षा के समय में थोड़ा ये दुख होता है इसी प्रकार की जो जीवन में ये स्वाभाविक ऐसे अवस्था आ जाता है कहते हैं यही हमारा यज्ञ का दीक्षा ऐसे मान लिया जाए अर्थात पुरुष का स्वाभाविक जीवन में जो ये दुख आता है यही दीक्षाकालीन दुख जैसा मान लिया जाए ये इस प्रकार की उपासना करें बृहदारण्यक में ऐसा एक मंत्र आता है व्याहितंग तपह व्याधि हो गए कोई रोग आ गया शरीर में मानने लगे कि यही हमारा तपस्या हो रहा है तपस्या करने से शरीर को पीड़ा होती है दुख होता है कहते हैं जो शरीर में बीमारी आ गया रोग आ गया कहते हैं यही हमारा तपस्या है इसको सहन कर लेने का इसी प्रकार की पुरुष का जीवन में जो ये साधारण घटना होता है उससे दुख होता है यही हमारी दीक्षा है इस प्रकार के चिंतन करें अथ यद असनाति यद पिबती यद तद् तद एति उपसद नामक एक होम होता है कर्म होता है तो उस कर्म में वो पयोव्रत अर्थात केवल दुग्धपान करेगा तो पयोव्रत कहते हैं उससे थोड़ा दुग्धपान करेगा थोड़ा अच्छा लगता है सुख होता है और यह जो उपसब्द ये जो पूर्ण हो जाएगा जितने दिन तक इसको करना है उतने दिन जब पूर्ण हो जाएगा जब तक यह कर्म करता रहेगा तो प्रयोग्रत रहेगा केवल दुग्धपान करेगा उसके बाद कहते हैं थोड़ा थोड़ा भोजन करेगा इतने दिन हो जाने के बाद भोजन करना है भोजन प्राप्त होगा इस प्रकार के चिंतन जो कर जो वस्तुतः कर्म में जो इस प्रकार की स्थिति होती है वह हो स्थिति उसको जीवन का सामान्य अवस्था में भी प्राप्त हो जाता है इस प्रकार के चिंतन करें कब कहते हैं यद असनाति यद पिबती यद रमते पूर्व में था कि अभी उसको भूख लगता है और पिपासा अर्थात प्यास लगता है इष्ट पदार्थ नहीं मिलते हैं ये सब दुखों को दीक्षा माने और जब ये सब मिलने लगे कहते हैं यद स्नाती यद पिबती यद रमते अभी दुख होगा ना सुख होगा सुख होगा कहते ये जो सुख हो रहा है उसको माने कि उपसदेर एति उपसद नामक कर्म में वो प्रवृत्त हुआ है उपसद कर्म करने के समय में ये जो दुग्धपान करके केवल रहना है उससे थोड़ा कहते हैं दुग्धपान से सुख होता है जिनको दुग्ध ठीक चलता है शरीर में और रुचि भी जिनका शरीर में नहीं चलता है वो तो कहेगा सब उल्टा हो गया पयो व्रत निमित्त अर्थात ये उपसद कर्म के समय में जो दुग्ध पान करता है उसे जो सुख होता है कहते हैं वही या द्रमत और आगे ये व्रत पूरा हो जाने के बाद थोड़ा भोजन करेगा अल्प अल्प भोजन करेगा कहते हैं उसे शरीर स्वस्थ रहता है उससे भी थोड़ा सुख होता है जो सामान्यतया जीवन में भोजन करता है पान करता है और कुछ पदार्थ इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं उससे जो सुख होता है वो उपसद नामक कर्म विषय को सुख के साथ बराबर है ऐसा चिंतन करें अथ यद हसती यद जक्षति यद मैथुन चरती स्तुत शस्त्र तद ए विधि यज्ञ में जो शस्त्र गद्य रूप जो मंत्र है उनका उच्चारण किया जाता है स्तुति करने के लिए कहते हैं यह स्तुति से देवताओं का स्तुति की जाती है उसे सुख होता है जो कर्मा अर्थात सुख कर कर्म इसी प्रकार की कहते हैं मनुष्य का जीवन में यह जो उपासक है उसका जीवन में यद हंसती कभी है मन में कोई आनंद है हंसता है यद जक्षती जक्षती अर्थात भक्ष्यती यक्ष भक्षण मैथुन अंगचरती जो स्त्री संबंध करता है ये सबसे जो सुख होता है कहते हैं जो कर्म में देवताओं का स्तुति करने के लिए शास्त्र का उच्चारण करता है ये दोनों बराबर है अर्थात जीवन में ये हंसना भोजन करना पत्नी संबंध करना ये सब को कल्पना करें कि हम जैसे यज्ञ में देवताओं का स्तुति कर रहे हैं शस्त्र के द्वारा इस प्रकार की चिंतन करने के लिए उपासना कही जा रहे हैं मनुष्यों का जीवन ही अर्थात कर्ममय हो जाए उपासनामय हो जाए कुछ अधिक नहीं है इतना से ही उसका उपासना हो जाएगी अथ य तपो दानम आर्जव अहिंसा सत्यवचन मेति ता अश्य दक्षिणा जीवन में जो उसका तप है और दानम दान करता है आर्जव सरलता है कपट भाव नहीं है अहिंसा भूतों में दया रखता है हिंसा नहीं करता है सत्य वाणी में सत्यता है अनृता भाषण नहीं करता ये सब उसका दक्षिणा है दक्षिणा अर्थात कर्म करने के उपरांत जो ऋतविक इत्यादि अथवा विशिष्ट ब्राह्मण इत्यादि उनको दक्षिणा दिया जाता है वो दक्षिणा से पुण्य होता है धर्म होता है तो जैसे कर्म में दक्षिणा दे करके धर्म की प्राप्ति की जाती है इसी प्रकार की यह उपासक का जीवन में जो तप दान आर्जव, अहिंसा सत्यवचन ये सब दक्षिणा ही है अर्थात तो जैसे ब्राह्मणों को ऋतु को दक्षिणा दे रहा है अर्थात तो ये पुण्य कारक है तपस्या करना दान देना दान देना अर्थात तो जिसके पास जो है वो दे दे। आर्जव, सरलता जो मन में है वाणी में वही कहें चिंतन भी वही चले आगे अहिंसा सत्यवचन भूतों के प्रति हिंसा न करें और अन्यत्र अन्यत्रीर्थे जो कर्म में हिंसा का अनुमति है उसको छोड़ करके अन्यत्र कहीं हिंसा न करें और इस मार्ग में जो चलने लगे वेदांत में चलने लगे उनको तो फिर किसी कहीं भी हिंसा का अधिकार नहीं है अर्थात हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंसात्मक कर्म तो करना ही नहीं है। वो सब काम्य कर्म होते हैं ये सब उपासक मान लें कि ये मैं दक्षिणा दे रहा हूँ ऋतुक अथवा ब्राह्मणों को जैसे दक्षिणा दी जाती है इसी प्रकार की यह धर्म होता है उसे तस्मादाहु स स्वस्त अस्वस्टेटी पुनर्उत्पादनम एव्य तरण एवं बभृथ क्योंकि यह जो पुरुष हुआ वो पुरुष ही यज्ञ है उसका जीवन यही सब यज्ञ है अर्थात जैसे शास्त्र विहित तो कर्म है पुरुष का जीवन भी उसी प्रकार की अर्थात पुरुष अपना जीवन में विभिन्न क्रिया में यज्ञ का चिंतन करे क्योंकि इस प्रकार है तस्मात अभी जो पुरुष जन्म होगा अर्थात माना जाएगा कि ये जैसे कोई यज्ञ हो रहा है पुरुष का जन्म क्योंकि पुरुष ही यज्ञ हो गया पुरुष का जन्म तो कहेंगे यज्ञ हो रहा है तस्मात आहु इसलिए लोकों में कहते हैं शोष्यती कोई माता अगर कोई भी प्रसव कर रही है अर्थात पुत्र जन्म हो रहा है जैसे सोम यज्ञ में सोम सवन अर्थात सोम लता को निचोड़ करके रस निकालना है वो कर्म का अंग है तो वहाँ व्यवहार किया जाता है शब्द जैसे देवदत्त नाम के यजमान कर्म कर रहा है अभी वो सोम लता को उसका पत्र को निचोड़ेगा रस निकालेगा तो कहा जाएगा कि देवदत्त शोष्यती अर्थात आगे वो सोम रस अभी निकालने वाला है इसी प्रकार की पुरुष हो गया यज्ञ अभी वो बालक का जब जन्म होगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये माता जो है वो यज्ञ कर रही है अर्थात वो भी सोम रसन निकालना जैसा कार्य बालक को जन्म दे रहा है कहेंगे हैं अर्थात वो माता शोष्यति पुरुषों को जन्म दे रहा है यज्ञ पुरुष हो गया यज्ञ उसका उत्पन्न करवा रहा है और जब देवदत्त जब सोमरसन निकाल दिया तब तो कहते हैं कि अस्वस्थ देवदत्त अस्वस्थ निकाल दिया रस इसी प्रकार की जब बालक जन्म हो गया तो कहते हैं कि वो माता अस्वस्थ अर्थात बालक को जन्म दे दिया प्रसूता प्रसूत हो गया बालक का पूर्णिका कहते हैं अर्थात पूर्ण हो गया कर्म पुन उत्पादनम एव अश्य ये जो यज्ञ पुरुष हुआ अर्थात पुरुष यज्ञ के साथ समान हुआ उसका ये पुनर्उत्पाद उत्पादनम जैसे एक बार सोमयाग किया फिर दोबारा सोमयाग करता है इसी प्रकार की ये पुरुष एक जन्म हुआ आगे एक जन्म इसी प्रकार की और तन मरणम एवं अवभ्रथ ये ज्योतिष में जो, जो सोमयाग होता है उसका अंतिम अंश होता है अंतिम अंग होता है अवभ्रथ अवभ्रथ दिन कहते हैं तृतीय दिन इसी प्रकार की जो यज्ञ रूप पुरुष हुआ इसका जो मरण होगा वही अवभ्रथ अंतिम अवध अंतिम स्नान हो जाता है अवभृत स्नान कहते हैं कर्म समाप्ति हो जाता है पुरुष को यज्ञ रूप से चिंतन करें यह उपासना है तदेत तद घोर आंगिश कृष्णा देव की उवाच एवह स पशूव स्व प्रतिपद्येत अक्षितमस्य चूतमसी अन्तवेलायांत प्रतिप्येत अक्षित च्युतमसी प्राणसी त्रैते दव ऋच तदा जो उपाससना पुर विषयक उपासना ये कहा गया है ये घोर आंगिरस उसका नाम था कहने वाले का आचार्य का नाम था घोर और गोत्र था अंगिरस गोत्र में आए थे इसलिए उनका गोत्र नाम हो गया आंगिरस घोर आंगिरस नाम आचार्य अपने शिष्य को यह उपासना के विषय में ज्ञान करवाए शिष्य कौन है कहते हैं कृष्ण देव के पुत्र वो शिष्य है आ, ये घोर देव के पुत्र कृष्ण को यह उपासना का विषय बताए उक्तवा कह करके के उवाच कहें अपिपास सब बभूव यह सुनने के बाद यह उपासना का विषय में सुनने के बाद स अपिपास बभूव अर्थात जो कृष्ण देव के पुत्र वह आंगी से उपासना सुनने के बाद उसको और कोई विद्या में रुचि नहीं रही तो इसका तात्पर्य क्या है यह जो उपासना विषय का श्रवण हुआ ये इतने उच्च कोटि का है कि आगे और कुछ विद्या का आवश्यकता ही नहीं रही ये पुरुष यज्ञ विद्या का ये स्तुति हो रही है प्रशंसा किया जा रहा है कहते ना ऐसा है कि ग्रंथ पढ़ा आगे उसका और सारे कहते विद्या पिपाशा मिट गई आगे और पढ़ने का कोई इच्छा नहीं रहा तो इसको कहते हैं हम लोग इस मार्ग में कहते हैं वृहदारण्य को बातिक पढ़ लिया तो कहते हैं सब हो गया आगे और पढ़ने का फिर आग्रह इच्छा नहीं रहती है <laughs> क्योंकि बृहदारण्य को बातिक पढ़ते पढ़ते दस साल तो लग ही जाएगा शुरू से कोई अन्य पढ़ेगा पहले प्रस्तांतरे पढ़ेगा ये सब न्याय व्याकरण इत्यादि पढ़ेगा मीमांसा पढ़ेगा तभी तो जा करके आगे बृहदारण्य को पढ़ेगा और बातिक पढ़ने के लिए चार पाँच साल लग जाएगा पूर्व में पाँच छः साल पढ़ा होगा और इसको पढ़ने में और चार पाँच साल लग जाएगा कहते हैं दस ग्यारह साल हो गया हो तो जितना उसको विद्या चाहिए और इस बीच विद्या प्राप्ति का जो सो निमित्त है वो सब को भी अगर ठीक ठीक रखता है तो उसका जीवन में जो पूर्णता आवश्यक है वो प्राप्त हो जाएगा आगे और आग्रह नहीं रहेगा इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि जो कृष्ण देव के पुत्र घोर आंगिरस से ये पुरुष यज्ञों विषयक उपासना को प्राप्त करके आगे अपिपास हो गए और अन्य विद्या में इच्छा नहीं रह गई सो अंतवेलायम वेलायाम त्रयम् तत्त घोर आंगिरस कहते हैं कि स सह अर्थात वो जो उपासक है इस प्रकार के पुरुष यज्ञों जो करता है अंतवेलायम अंतवेला अंत अर्थात अंत मरण समय में एक त्रयम् प्रतिपद्येत ये जो आगे तीन यजुर्मंत्र कहा जाएगा ये तीन मंत्रों को अंतिम समय में जप करें अक्षितम असि अच्युतम असि प्राणसितम असि इस प्रकार के अंतिम समय में जप करें अक्षितम असि अर्थात अक्षीणम अक्षिणम अर्थात अक्षत आप में कोई अर्थात परिच्छिन भाव कोई ये हानि हो जाना इस प्रकार की बुद्धि नहीं है वह चिंतन करे कि मैं अक्षीण अक्षीण अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है मैं इस प्रकार की हूँ वह चिंतन करे अक्षितम असि अर्थात आप इस प्रकार की हो अच्युतम असि अपना स्वरूप से कभी च्यूत नहीं हो रहा हो रहे हो इस प्रकार के चिंतन करें स्वरूप स्थिति रहे जब कहा गया अक्षितम असी अर्थात आप अक्षित हो अक्षीर्ण हो तो अगर वो व्यष्टि भावना में है अक्षीर्ण कैसे हो जाएगा इसलिए कहा जाता है अर्थात मैं आदित्य रूप हूँ मैं समष्टि हूँ इस प्रकार के चिंतन तभी तो जाकर अच्युतम असी अपना स्वरूप से च्युत नहीं होगा अगर भावना विशिष्ट है तब तो, तो शरीर मृत्यु होगा तो मैं मर रहा हूँ ये बुद्धि हो जाएगी प्राण संक्षितम प्राण संक्षितम संितम अर्थात प्राण क्षीण तनुकृत प्राण सूक्ष्म हो गया इस प्रकार के सूक्ष्म प्राण वाले आप हो इस प्रकार की अंतिम समय में यह मंत्र का जप करें त्र दें ऋचौ भवत यह जो उपासना कही गई है इस विषय का आगे और दो मंत्र से इसका स्तुति करेंगे द्वे ऋचौ भवत आगे दो मंत्र स्तुति करने के लिए यह जो उपासना हुआ ये इतना महत महान उपासना है क्योंकि इसको सुन करके कृष्ण का अन्य विद्या के प्रति आग्रह नहीं रह गया इसका स्तुति करते हैं आगे मंत्र में आदित्य प्रतन से रेतस उद्वयम तमस परी ज्योति पश्यंत उत्तरंग स्व पश्यंत उत्तरंग देवंग देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिर् उत्तम ज्योतिर् उत्तम आदित इसमें आ यह एक अर्थ वाला शब्द है बाकी जो है आ अगर अलग हो जाएगा आगे रह गया इत् आत इत् वहाँ है आत इत आत्में आ ही अर्थ वाला है अर्थात वो तकार भी अनर्थक है स्तूव है आगे है इत ये भी अनर्थक है अर्थात तो तकार इकार तकार ये तीन अक्षर वहाँ अनर्थक है केवल आ ही यही एक सार्थक पद है और ये आ का अन्वय जाएगा ज्योति ही पश्यंत तो आ पश्यंत इस प्रकार की अन्वय होगा प्रत्न से रेतस प्रत्न यह प्रसे तनप प्रत्यय हो जाता है इसका अर्थ है चिरंतन पुराण कहते हैं जो सदा रहने वाला है रेतस रेतस प्रत्न से समानधिकरण रेत अर्थात बीज बीज अर्थात जगत का जो कारण है यहाँ जगत बीज जगत का जो कारण है उसका तमसस आगे तमसस तमस उत्तर परिज्योति पिज्योति पश्य आ पश्यंत पूर्व में था तमस उत्तर परिज्योति आश्य वह उत्तर दें देव ज्योतिर् उत्तम उत्तम उत्तम ज्योतिर पश्य सूर्य अगन्म सूर्य अगन्म तात्पर्य हुआ प्रथमे वाक्य यहाँ तमस उत्तर परिज्योति आश्यंत तमस अर्थकार अंधकार अंधकार अर्थ अज्ञान अज्ञान का उत्तर अर्थात अज्ञान का पार जो है अज्ञान का पार कौन है कहते हैं परि ज्योति परी अर्थात परम अज्ञान से जो पर है कहते हैं श्रेष्ठ ज्योति इसको आ पश्यंत आसमता पूरा पूरा अज्ञान से पर जो श्रेष्ठ ज्योति है उसको अनुभव करते हुए कौन कहते हैं व्यम हम लोग स्व उत्तरम हम लोग वो परम ज्योति को अनुभव करते हुए स्व उत्तरम देव देवत्रा उत्तम ज्योतिम स्व उत्तरम अर्थात हमसे श्रेष्ठ देव देव देवत्रा यह समानाधिकरण है देवत्रा और वो कैसा रूप है कहते हैं उत्तम ज्योति उत्तम ज्योति तो दुवार कह दिए यह समाप्त तो हो रहा है खंड हमसे श्रेष्ठ जो देवता है देव है देव, देव अर्थात प्रकाशमान इस, इसको पश्यंत उनको देखता हुआ सूर्यम उद अगन्म अच्छा एक उद्वयम है ना वो उद सूर्यम उद अगन्म्य अर्थात तो हम लोग सूर्य को प्राप्त किए सूर्य को प्राप्त करना अर्थात तो सूर्य उपलक्षित जो समष्टि हिरण्यगर्भ उसको प्राप्त करना वही जगत का बीज है जगत सृष्टि उसी से होता है हिरण्य से तो तात्पर्य हो गया कि अंधकार अंधकार अर्थात अज्ञान अज्ञान से ऊपर जो है जो श्रेष्ठ ज्योति है उसको हम लोग अनुभव करते हुए हमसे श्रेष्ठ जो देवता है वो देवता उत्तम ज्योति है उसको अनुभव करते हुए पश्यंत अनुभव करते हुए हम लोग सूर्य को प्राप्त कर लिए सूर्य उपलक्षित है हिरणगर्भ समि उसी को हम लोग प्राप्त कर लिए ऊपर मंत्र का कहते हैं यह सब स्तुति हुआ इस प्रकार की जो यह पुरुष यज्ञ का उपासना करता है अंतिम में यह तीनों तीन यजुर्मंत्र का भी चिंतन करता है इस स्थिति प्राप्त होता है जो सप्तम तो मंत्र में कहा गया यहाँ तक तो ये सप्तश तो खंड पूरा हुआ आगे प्रकरण बदल रहा है पहले जब कारण ब्रह्म ईश्वर का उपासना कहा गया था उस विषय में कहा गया था ये मनोमय आकाश शरीर इस प्रकार की कहा गया था मनोमय अर्थात वो जो ईश्वर है वो मनोप्रधान मन में जैसे जैसे वृत्ति होते हैं उसके साथ आदत में करके तदाकार हो जाता है आकाश शरीर आकाश जैसा व्यापक सूक्ष्म इस प्रकार की है वो ईश्वर भी वहाँ किंतु ईश्वर का गुणत्व न ये मन आकाश को कहा गया था वो जो कारण ब्रह्म हो उसका गुण अभी आगे जो मंत्र आएंगे उसमें ये मन आकाश इन्हीं को ही ब्रह्म कहा जाएगा ब्रह्म का ये गुण नहीं होंगे ये ही ब्रह्म होंगे इस प्रकार की उपासना करने के लिए कह रहे हैं ये प्रसिद्ध है मनो ब्रह्मीते सीत्यात्म अथाधिदतम आकाशो भवत्य ब्रह्मय आदिष्टत्यात्म चाधिदत मनो ब्रह्मीता मन मनो ब्रह्म यह प्रतीक हो जाएगा मन मन में ब्रह्म दृष्टि करें तो मन में ब्रह्म दृष्टि करें अर्थात यह मनो ब्रह्म जैसा इतना व्यापक है ब्रह्म जैसे व्यापक है मन इस प्रकार की व्यापक है ऐसे ही ये चिंतन करें तो नहीं कि हमारे मन जैसे परिचिन है ये ब्रह्म ऐसे परिच्छिन्न है इस प्रकार की नहीं है मनो में ब्रह्म दृष्टि करना है आरोप करके उपासना करना है ये हो गया अध्यात्म क्योंकि मन जो है अध्यात्म है आगे कहते हैं अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्म इति आकाश यह अधिदेवतम यह देवता संबंधी है मन जैसे अध्यात्म शरीर संबंधी हुआ आकाश ऐसे देवता संबंधी उभयम् आदिष्टम भवती उभयम् एक हो गया अध्यात्म अध्यात्म में ब्रह्मचिंतन किसमें करेंगे मन में और अधिदैवतम में? आकाश में इसलिए कहते हैं उभयम् आदिष्टम भवती आदिष्टम उपदिष्टम अध्यात्म अधिदव दोनों का उपदेश किया गया अध्यात्मम च अधिदैवतम च ये दोनों का उपदेश किया गया एक हो गया मन और दूसरा हो गया आकाश अभी मन में ब्रह्म दृष्टि करना है मन ब्रह्म है अभी जो मन नामक मन रूप जो ब्रह्म है उसका सब अवयव कहेंगे उपासना करना है तो चित्त को स्थिर रखने के लिए एक चीज होगा तो उसमें चित्त स्थिर रखना थोड़ा कठिन है अगर उसका कुछ अवय होंगे तो चित्त को स्थिर रखना और थोड़ा सरल होता है इसलिए उपासना में और का विधान किया जा रहा है तदैत चतुष्पाद ब्रह्म बागपाद प्राण पाद चक्षुपाद श्रोतंग पाद इत्याध्यात्म अथाधिदतम वायु पाद आदिपादो दिश पाद इतभयध्यात्म चैवादिदतुष्प्रह्म यो ब्रह्म है तद् तदैतद ब्रह्म चतुष्पाद यह ब्रह्म चार पाद वाला है तो कहते हैं प्रथम पाद कौन है कहते हैं वाक् यह अध्यात्म है अधिदैव है अध्यात्म अध्यात्म में ब्रह्म किसको कहा जाता था मन को कहते जो मन रूप का ब्रह्म है इसका एक पाद हो गया वाक वाक एक पाद है अभी वाक जो एक पाद हुआ ये वाक ये प्रथम पाद होगा ना द्वितीय पाद होगा ना तृतीय पाद होगा ना चतुर्थ पाद होगा कोई भी हो सकता है तो आगे कहेंगे वाक चतुर्थ बाकी तीन की अपेक्षा है चतुर्थ आगे प्राण पादह प्राण शब्द से घ्राण लेना है इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है प्राण घ्राण पा, पाद हो। तो ये वाक्य पाद क्यों हो गया क्योंकि मन अगर दूसरों को कुछ संकेत देना चाहता है कहते हैं वाघ के द्वारा व्यवहार करता है तो मन वाघ को अपना व्यवहार के लिए व्यवहार करता है इसलिए वाघ मन का एक पादह जैसा हो गया जैसे पाद के द्वारा पुरुष गमन करता है इसी प्रकार की ये वाक्य के द्वारा मन अपना व्यवहार करता है आगे घ्राण पाद घ्राण के द्वारा गंध ग्रहण करता है तो मन का ये व्यवहार हुआ चक्षु हु पाद चक्षु के द्वारा रूप ग्रहण करता है मन इसलिए चक्षु मन का एक पाद हो गया स्रोत्र पाद स्त्रोत्र एक पाद हो गया इंद्रिय के द्वारा मन शब्द ग्रहण करता है मन का ये सब पाद हो गए अर्थात तो मन ये सब को व्यवहार करता है अपना व्यापार के लिए आगे ये यह, यह, यह, यहाँ तक ये हो गया अध्यात्म ब्रह्म जो कि मन मन का पाद कह दिया गया और अधिदेवत में ब्रह्म दृष्टि किस में करना था आकाश में अभी कहते हैं उसका सब पाद कहते हैं अथा अधिदैवतम अथाधिदेवतम में अग्नि ही पादो वायु पाद पाद आदित्य पादो दिश पाद इति चार पाद हो गए एक पाद हो गया अग्नि एक पाद वायु एक पाद आदित्य और एक पाद पादिक ये सब आकाश रूपक ब्रह्म का ये सब पाद हो गए अच्छा <coughs> तो ये सब आकाश का ये पाद क्यों हो गए कहते हैं शरीर से जैसे पाद सब नीचे झूलते रहते हैं कहते हैं कहीं अगर ऊपर में बैठा तो पाद जैसे झूलते रहते हैं इसी प्रकार के आकाश से ये सब नीचे की दिशा में रहते हैं वायु आदित्य अग्नि दिक्क इसलिए इनको आकाश रूपक ब्रह्म का पाद कह दिया गया उपासना करने के लिए इस प्रकार के चिंतन करें <coughs> ब्रह्म का चिंतन करें कहते हैं ब्रह्म चिंतन कैसे करें कहते हैं आकाश ये बुद्धि में आना है ये जो आकाश बुद्धि में आ रहा है कहते हैं कि अच्छा यही ब्रह्म है और उसमें अधिक समय टीका नहीं बना तो कहते हैं ये सब चिंतन करें ये जो आकाश रूप ब्रह्म है उसका एक पाद हो गया अग्नि एक पाद वायु इस प्रकार के चिंतन करें इति उभयम् आदिष्ट भवति दोनों प्रकार की आदेश उपदेश हो गया दोनों प्रकार के अर्थात अध्यात्म और अधिदैव ये आदेश हो गया अध्यात्म च अधिदैव अधिदैवतम च अधी दाई दाई दो मात्रा है अधी ये दोनों प्रकार की उपासना का उपदेश हो गया अभी जो मन रूप का ब्रह्म था उसका पाद कहा गया था वाग वाघ चक्षु और श्रोत्र ये चार पाद कहा गया था उस विषय में आ जाते हैं वाग एव ब्रह्मणस चतुर्थः पादः सो अग्निना ज्योतिषा भाति चपति च भाति चपति चीर्त्या यशसा एवं येद वाग एवं चतुर्थः पादः वाग ब्रह्म का चतुर्थ चतुर्थपाद अध्यात्म ब्रह्म आधिदैविक ब्रह्म अध्यात्म अध्यात्म ब्रह्म कौन था मन तो मन रूपक अध्यात्म ब्रह्म का, का चतुर्थ पाद हो गया यह वाग तो चतुर्थ पाद अर्था बाकी तीन के अपेक्षा ये चतुर्थ हो गया अग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च स अर्थात जो वाग जो चतुर्थ पाद हुआ पाद पुंगलिंग होने से कह दिया स अर्थात चतुर्थ पाद अग्नि ना अभी बाघ का अनुग्राहक देवता कौन है अग्नि कहते हैं ये जो बाघ हो गया अनुग्रह का देवता अग्नि के द्वारा ज्योतिषा अग्नि हो गए उसका प्रकाशक अनुग्रह करने वाले उसके द्वारा भाति च भाति अर्थात प्रकाशित तो होता है भाग इंद्रिया शब्द उच्चारण करता है तपति च तपति अर्थात तो उष्ण उष्ण हो जाता है अर्थात शब्द उच्चारण करने से उष्ण अग्निना अर्थात तो अनुग्राहक देवता इस प्रकार के की देवता से अनुग्रह प्राप्त होगा तो वाघ अपना कार्य करेगा व्यापार करेगा प्रकाशित तो होगा पता चलेगा वाघ है अथवा अग्निना कहते हैं कि ये जो तैल तो घृत इत्यादि होता है ये सब तेज पदार्थ है ना नया एक लोग कहते हैं इसको तेज पदार्थ तो अग्निघ्रृत आदि ये सब जब पान करेगा कहते हैं कि तब क्या होगा कहते हैं बाघ भाती च तपति तो च बहुत ज़्यादा ये सब का भक्षण करेगा कहते हैं फिर दिन में पाँच छः घंटा पारायण कर पाएगा इसलिए पूरा काल में कहा जाता था कि ब्रह्मचारी है अगर घृत पान नहीं करता तो फिर कैसे ये वेद का उच्चारण कैसे करेगा यह तैल घृता आदि ये सब आग्नेय पदार्थ अर्थात तय तो जैसा पदार्थ माना जाता है इससे ये बाघ इंद्रिय अपना व्यापार करने में समर्थ होता है भाति तपति जो कहना है कहते हैं कि जो उच्चारण करना है मंत्र इत्यादि का फिर उत्साह के साथ उच्चारण करेगा शरीर में ये बल होता है इसके चलते कीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्च से न य एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करता है मनो ब्रह्म है और ब्रह्म का जो चतुर्थ पाद हो गया वो वाक हो गया वो वाक अग्नि के द्वारा व्यापारित तो होता है और प्रकाशित तो होता है प्रकाशित तो अर्थात शब्द व्यवहार किया तब क्या होगा जो इस प्रकार की उपासना करता है वो उपासक भी भाति च तपती च अर्थात वो भी प्रकाशित तो होगा लोक में प्रशंसन लोक में प्रशंसनीय होगा किसके द्वारा कहते हैं कीर्ति यश ब्रह्मवर्चसा कीर्ति यश ये परोक्ष रूप से हो रहा है यश कीर्ति और ब्रह्मवर्चसा ब्रह्मवर्चस्य अर्थात ये जो उपासना करता है उपासना के आधार पर उसमें जो तेज आता है उसको ब्रह्मवर्चसा कहेंगे प्राण एव ब्रह्मणस चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषा भाती चपति च भाती च चीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्चस न एव वेद प्राण एव ब्रह्मणसचतु पाद त तो यहाँ ब्रह्म कौन सा ब्रह्म लेना है मनोब्रह्म और मनोब्रह्म का चतुर्थ पाद प्राण शब्द से ग्राण इंद्रिय लेना है यह पहले बाघ भी चतुर्थ पाद था अभी ये घ्राण भी चतुर्थ पाद बाकी तीन के अपेक्षा चतुर्थ इस गणित को क्या गणित कहा जाता है सभी को ही चतुर्थ हो गए बाघ भी चतुर्थ हो गया घ्राण भी चतुर्थ हो गया तो इसको कहते हैं नारद गणित वो जो कंसों को बताया ना ये जो प्रथम पुत्र होगा देवके का ये भी अष्टम होगा क्यों कहते हैं बाकी सात की अपेक्षा ये अष्टम होगा तो कहें अष्टम हो जाएगा इस प्रकार की बो, तो अगर उसको चक्राकार बना देंगे कहेंगे कहीं से आरम्भ करोगे तो सभी अष्टम बन जाएंगे जैसे यहाँ कहा जाता है तो सभी कोई चतुर्थ है बाकी तीन के अपेक्षा सब चतुर्थ हो जाएंगे इसी प्रकार के अष्टम गर्भ जो होगा वो कंस को मारेगा तो नारद जी समझा दिए उसको तो अष्टम किसको कहेंगे सात के अपेक्षा जो अष्टम होगा ये तो सभी अष्टम हो जाएंगे इसको कहते हैं नारद गणित इसी प्रकार की यहाँ ये सब शास्त्र में बताया जा रहा है बाकी तीन के अपेक्षा ये चतुर्थ ऐसे इसका चिंतन करना है अभी यह जो घ्राण हुआ स वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च ये जो वायु वायु ये घ्राण इंद्रियों को अपना व्यापार करने में सहायता देती है देता है क्योंकि वायु ही गंध ला करके पहुँचाएगा जैसे चक्षुर इंद्रिय विषय देशों पर्यंत तो चला जाएगा इसी प्रकार के घ्राणेन्द्रिय भी नहीं जाता है वेदांत में विषय विषयदेश पर्यत जाता है ऐसा तो नहीं मानते हैं चक्षुर और स्रोत्र ये दोनों विषय देशों पर्यंत तो जाता है घ्राणेन्द्रिय नहीं जाता है नहीं जाता है तो फिर गंध को कौन लाएगा ज्ञाणेन्द्रिय पर्यंत वायु ही लाएगा इसलिए कहते हैं वायु इसका सहायक है वायुना ज्योतिषा ज्योतिषा अर्थात तो वो ज्योति ज्योति अर्थात जो सहकारी है भांति च चाणेन्द्रिय वायु बाय। के द्वारा अपना व्यापार करने में सक्षम होता है जो इस प्रकार की उपासना करता है कहते हैं भांति च च वो व्यक्ति भी अर्थात प्रशंसनीय होता है लोकों में कीर्ति यश ब्रह्मवर्चस यह सबके द्वारा ब्रह्मवर्चस उपासना करने से तेज होता है ये हो गया घ्राण आगे चक्षुर ब्रह्मणसतुर्थ पाद स आदि ज्योतिषा भाति चपति च भाति च तपति च की यशसा ब्रह्मवर्चसन येद चक्षुरव अभी पाद अभिमनोपक ब्रह्म का यह चतुर्थ पाद चक्षु स आदित्येन ज्योतिषा भाँति च तपति च यह चक्षु का अनुग्रह का देवता कौन है आदित्य इसलिए आदित्य के द्वारा यह चक्षुर जो मनोरूप का ब्रह्म का पाद है वो भांति भाति अर्थात इंद्रिय रूप ग्रहण करेगा तब निश्चय होता है कि इंद्रिय हमारा है तब चक्षुर्रिय प्रकट होता है प्रकट होता है अर्थात स्वस्थिति को ज्ञापन करवाता है तपति तपति अर्थात अपना व्यापार करता है आदित्य से अनुग्रहित होकर के चक्षुर अपना व्यापार करता है जो इस प्रकार की उपासना करता है इस प्रकार की अर्थात चक्षु मनोरूपक ब्रह्म का एक पाद है जो उपासना करता है वो व्यक्ति भी भाति च तपति च वो भी लोक में प्रशंसनीय होता है कीर्ति यश ब्रह्मवर्चस ये सब होता है श्रोत्र चतुर्थः पादः स दिग्भज्योतिषा भाति च च तपति भाति चपति चाती चपति चा चीर्त्या चा यशसा ब्रह्मवर्चस यं वेद एवं वेद ब्रह्मण चतुर्थः पादः श्रोत्र मनोपक अध्यात्म ब्रह्म का चतुर्थप स स अर्थ चतुपाद्रोत्र दिग् भी ज्योतिषा स्रोत्र इंद्रिय का अनुग्रह का देवता स्रोत्र से दिग्देवता ये सब अनुग्रह का देवता इनके द्वारा अनुग्रहित होकर के यह स्रोत्र जो भांति च तपति च्रोत्र इंद्रिय अपने आप को प्रकट करता है और अपना व्यापार भी करता है शब्द ग्रहण करता है जो इस प्रकार की उपासना करता है कहते हैं वो भी भांति चपति च लोक में वो भी प्रकाशित तो होता है अर्थात तो विशिष्ट व्यक्ति होता है तपति अर्थात अपना व्यापार जो अपना कर्म करता है उसके द्वारा प्रशंसनीय होता है कीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्चस्य न उसका यश होता है कीर्ति और ब्रह्मवर्चस ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात यह उपासना जन्य जो तेज कहते हैं ये जब सब फल कहा गया लोक में प्रसिद्धि होगा प्रशंसा होगा ये सर्वत्र जानना है कि ये सब दृष्ट धृष्टफल और अदृष्ट अदृष्टफल कहते हैं कि अभी उपासना करता है ब्रह्म का मन को प्रतीक बना करके ब्रह्म का उपासना करता है उपासना जिसका करेगा तदरूप तो हो जाएगा अदृष्ट फल होगा तो अर्थात तो ब्रह्म रूप होगा और दृष्टफल ये सब जो जब दृष्ट फल में हम निष्काम हो जाते हैं हमको कोई दृष्ट फल नहीं चाहिए अदृष्ट फल कहते हैं है। है ये ब्रह्म प्राप्ति होगा कहते हैं ये ब्रह्म अर्थात ये हिरण्यगर्भ रूप अथवा कारण ब्रह्म रूप वो भी नहीं चाहिए तब तो कहेंगे वो ज्ञान के लिए अधिकारी हो जाएगा दृष्ट अथवा अदृष्ट दोनों प्रकार के फल से जो निष्काम होगा वही ज्ञान के लिए अधिकारी इसलिए पंचदशी कहते हैं ब्रह्म लोक त्रिणिकार ब्रह्मलोक लोक पर्यत भी वो सब तीर्ण जैसा बुद्धि ऐसी होनी चाहिए अर्थात ये सब केवल प्रतिबंधक ही है ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए ये सब सहायक नहीं है इस प्रकार के विचार करके सकल भोग्य पदार्थ से दूर होना है जो आकाश रूप का ब्रह्म था अधिदैवता ब्रह्म इसका पाद था प्रथम पाद हो गया अग्नि द्वितीय पाद था वायु तृतीय पाद आदित्य चतुर्थ पाद था दिक् आकाश रूपक ब्रह्म का एक पाद था आदित्य अभी आदित्य को ही ब्रह्म कह करके उपासना आगे कर रहे हैं पादरूपेण एक अंश रूपेण नहीं अभी कहते हैं कि संपूर्ण रूपेण आदित्य ही ब्रह्म है इस प्रकार की उपासना कह रहे हैं आदि ब्रह्मेतस्त उपव्याख्यानम असैबद्रसी तद सदासी तमवत्त तद, तद निर्तत तत्वत्सर मात्रम अश्यत तीरभिदत ते आंडक रजत चुवर्ण अभवता आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः आदेश शब्द का अर्थ उपदेश आदित्य ही ब्रह्म है तभी यहाँ प्रतीक किसको बना रहे हैं आदित्य को आदित्य प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करना है आदेशः यह जो उपासना इस प्रकार के प्रतीक उपासना इत्यादि में ये सब कहा जाता है बाध सामानाधिकरण्यम शास्त्र में विचार करके बताते हैं अर्थात ये आदित्य नहीं है वो कोई कौन है कहते हैं ब्रह्म ही है जैसे हम कहते हैं कि ये नर्मदेश्वर शिवजी है और हम लोग पहले देखे थे सर्वम खुलू इदम ब्रह्म इसको बाद सामान अधिकरण्य कहा जाता है अर्थात हम कहते हैं कि सर्व जो है वही ब्रह्म है अरे सर्व है ना ब्रह्म है क्योंकि जो सर्व होगा वो एक होगा ना अनेक अनेक होगा अनेक हो गया तो फिर सर्वम ब्रह्म कैसे होगा आप कहते हैं मनो मनोब्रह्म ये मनो, मनो कैसे ब्रह्म हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि ये सब जगह में जिसको प्रतीक बनाते हैं वो प्रतीक का स्थिति और नहीं है कहेंगे कि यह जो हम सामने में देख रहे हैं ये ब्रह्म ही है यह जो प्रतीक है परिचिन है वो नहीं है अपितु तो व्यापक ब्रह्म ही है व्यास जी कहते हैं ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात तो अर्थात व्यापक का दृष्टि करें सामने में अगर परिचिन पदार्थ है तो भी उसमें व्यापक का दृष्टि करें इसी प्रकार के आदित्य ब्रह्म अर्थात आदित्य तो कोई परिचिन्न है उसमें ब्रह्म दृष्टि करना है इस प्रकार की उपदेश किया जा रहा है तस्य उपव्याख्यानम यह जो आदित्य ब्रह्म उपासना इसका भी व्याख्यान देते हैं स्पष्टीकरण देते हैं असद एवं इदम अग्र आसित तो इदम कहने से जो कुछ ये पदार्थ सब ग्रहण हो रहा है ये कहते हैं कि असद एव इदम अग्र अग्र अर्थात तो सृष्टि है प्राग सृष्टि से पहले ये सब नहीं थे ये वाक्य जगह जगह मिलेगा और इसका विचार भी इसलिए प्रत्येक स्थान पर देते हैं जब नाम रूप में प्रकट हो जाता है हम कहते हैं है पदार्थ है, पदार है। जब कहेंगे ये लेखनी है पुष्प है इस प्रकार के क्यों कहते हम जान लेते हैं हे है पदार्थ नाम रूप में प्रकट हो जाने से हम अस्थि शब्द व्यवहार कर देते हैं उसको सत कह दिया गया तो जब नाम रूप से प्रकट नहीं है हमको निश्चय नहीं हो रहा है तो तब कह हैं कि असत इस प्रकार के कह दिया नाम रूप अभाव अवस्था व्यक्त नहीं हुआ इस अवस्था को कहते हैं अव्याकृत अवस्था असद असद कहने से अर्थात तो अव्याकृत अवस्थम इदम् यह जगत अव्याकृत अवस्था में था नाम रूप प्रकट नहीं हुआ था क्योंकि असद का अर्थ अगर तुच्छ करेंगे बंध्यापुत्र जैसा तुच्छ करेंगे फिर असद का अन्वय आसित के साथ हो जाएगा क्योंकि आसित का अर्थ है मतलब तो था तो असत अर्थात तो जो कि कभी तीनों काल में नहीं होता है और उसको कहेंगे कि था ये तो इसको कहते हैं यह जो वाक्य ये वाक्य से अर्थज्ञान नहीं होता है असदेवो इदम अग्रासित इसका तात्पर्य हो गया कि यह जो अभी नाम रूप से व्यक्त जगत दिख रहा है सृष्टि से पहले नाम रूपात्मक नहीं था अव्याकृत अवस्था में था अभी अव्याकृत अवस्था से आगे वो व्याकृत होगा क्योंकि अव्याकृत अवस्था अभी कार्य के लिए अभिमुख हो जाएगा अर्थात अभी व्याकरण होगा अभी आरंभ नहीं हुआ तो कहते हैं तद सद आशित जो असद था उसको कहते हैं सद आशित तो जब उसको सद आशित कहेंगे तो फिर पूर्व में असद शब्द से आप तुच्छ नहीं ले सकते हैं क्योंकि असद को कभी भी आप सद नहीं कह पाएंगे इसलिए शास्त्र का अर्थ यही निकालना होगा कि असद का अर्थ नाम रूप का अभिव्यक्ति नहीं हुई थी और तद सद आशित सृष्टि से पहले फिर नाम रूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी नहीं होगी अगर असत शब्द का अर्थ हो गया कि नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था और सत शब्द का अर्थ हो जाएगा कि नाम रूप अभिव्यक्त हो गया था तो सृष्टि से पहले नाम रूप से व्यक्त हो जाएंगे क्या नहीं होंगे तो इसलिए सत शब्द का अर्थ कहा जाएगा कि आगे व्यक्त होने वाला है अर्थात कहते हैं कि नींद खुल गया किंतु कम्बल को अभी हटाया नहीं ऐसे दृष्टान्त मान ले सकते हैं ठंडी का समय है तद सद अर्थात अभी कार्य के लिए अभिमुख हुआ तो कार्य के लिए जब अभिमुख होगा तब तो फिर कहेंगे धीरे धीरे कंबल को हटाएगा कहते हैं तद समभवत अर्थात नाम रूप अभी थोड़ा थोड़ा व्यक्त हुए जैसे पहले बीज था बीज को हम भूमि में गाड़ दिए उसके बाद उसे क्या निकलता है प्रथमे अंकुर वो अंकुरों को देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा वृक्ष आएगा क्या होगा कितना बड़ा होगा पता चलेगा नहीं चलेगा किंतु इतना तो पता चलेगा ये तो कुछ होगा वृक्ष आकार हो कुछ तो होगा ये तो सम्भवतः अर्थात ये अल्प नाम रूपों होगा जैसे अर्थात कहें अभी खाली रेखा आ जाएगा <coughs> आगे तद अंडम निरवर्त तो अभी वो अंड रूपो हो गया ये जो असफ था अभी वो कार्य के लिए अभिमुख होकर के थोड़ा नाम रूप का प्रकट होकर के कहते हैं अंड रूप धारण कर लिया अंडम है वह अंडम स्वार्थ में अभी अंडरूप हो गया यह अंडरूप कितना दिन रहेगा अर्थात वो अंकुर कितना दिन रहेगा तो कहते हैं ये जो जगत अंकुर है जो अंडरूप हुआ तद संवत्सर से मात्रा अशयत ये जो अंड रूप हुआ जगत अंकुर हुआ यह एक वर्ष पर्यंत ऐसा ही रहा वो अंडर रहा तो एक वर्ष पर्यंत क्यों कहते पक्षी जब अंडा देती है तो वो उसके बाद फिर उसको सावक अर्थात तो उसका चिड़िया बच्चा निकलने के लिए कहते तुरंत निकल जाएगा कहते कुछ दिन रहेगा वो चिड़िया उसके ऊपर बैठती है इसी प्रकार की यहाँ भी एक वर्ष पर्यंत वो अंडा रहा तो फिर आगे उस अंडे से वो चिड़िया जो बच्चा उसका निकलता है तन निरभिद्यत वो जो अंडा है वो अंडा अभी भेदन हो गया अंडा का जैसे पक्षी का अंडा भेदन हो कर के उससे निकलता है बच्चा उसका इसी प्रकार के अभी ये जो अंडा भेदन हो गया दो टुकड़ा हो गया कहते हैं ते अंड कपाले अभी दो हो गया अंडा अभी दो कपालाकार हो गया घटक वो तोड़ दिए कहते हैं बिल्कुल बीच से अगर तोड़ दिए जब नारियल तोड़ते हैं ना कैसा तोड़ते हैं कहते हैं बिल्कुल दो भाग कर देते हैं उसमें भी विद्या है कला है जो लोग नारियल तोड़े होंगे वो जानते होंगे तो बिल्कुल बराबर करके दो भाग करना ते अंड कपालम दो हो एक रजतम च सुवर्णम च अभवतम एक रजत हो गया एक सुवर्ण हो गया अंडो कपाले थे दिवोचन दो हो गए ना ये जो अंडो हुआ था अंडा हुआ था वो अंडो अभी टूट गया इसका भेदन हो गया भेदन होने से दो कपाल हो गया घट टूट तुट गया टूटने से दो कपाल हो जाता है तो इसका जो दो कपाल हुआ एक हो गया रजत और एक हो गया सुवर्णम च अभवतम रजत और सुवर्ण ये दोनों में कीमती वाला कौन है सुवर्ण और जो रजत होगा वो थोड़ा कम कीमती अभी स्वयं श्रुति बताती है यह रजत कौन है और ये सुवर्ण कौन है जो श्रेष्ठ है वो सुवर्ण हो जाएगा जो थोड़ा निकृष्ट है वो रजत हो जाएगा तद यद रजतंग से यंग पृथ्वी यत सुवर्णंग सा दऊर यु ते पर्वता पर्वता ये जरायु जरायु के आगे कुछ ने है ना अच्छा नपुंसक का लिंग होने से जरायु जरायु गर्भ बेष्टनम ठीक है या जरायु नपुंसक का लिंग होने से सोमोर नकात ते पर्वता पर्वता बहुवचन दे दिया जरायु तो किंतु एक ही होता है किसी व्यक्ति का किसी स्त्री के यु ते पर्वता यद कह करके एक वचन दिया है यद उलवम समेधो निहारो या द, या धमनयस्ता नद्यो यद वास्ते उदकम स समुद्रह अभी ये जो अंडकपाल भेदन हो करके उससे पूर्व में जो एक वर्ष पर्यंत ये गर्भ रहा ये सबको अभी उपासना के लिए अन्य अन्य उसमें आरोप करके उपासना करना है कहते हैं जो दो कपाल हो गया एक रजत हुआ था कहते हैं कि यद रजतम कपाल हुआ सा यम पृथ्वी तो यह कपाल नीचे रहेगा ना ऊपर रहेगा नीचे रहेगा और यह तो सुवर्णम सा देव हो या कपाल दो कपाल जो भेदन हुआ एक नीचे का एक ऊर्धव का कपाल हुआ और यह अंडा जिस समय में था अंडा अवस्था में था कहते हैं कि जरायु यह जरायु ते पर्वता अभी जो सब पर्वता दिख रहे हैं कहते हैं वो वही जरायु है जरायु जराय। गर्भ का वेस्टर्न जो स्थूल वेस्टर्न उसको जरायु कहते हैं और उल्वो कहते हैं जो सूक्ष्म वेस्टर्न गर्भ का दो प्रकार के बेस्टन है कि उल्व और ये स्थूल होता है जो जरायु स्थूल वो तो रहेगा अंदर और जो उल्भ होता है अर्थात थोड़ा कैसे पतला पतला अर्थात तो, कहते हैं प्लास्टिक जैसा होता है थोड़ा थोड़ा तो वो उल्व कहते हैं इसको चिंतन करें इसमें कहते हैं समय ध समय मेघ के साथ निहार निहार अर्थात जो कोरा हिमा यहाँ बर्फ कहते हैं मेघ के साथ जो बर्फ है कहते हैं वो अंडा अवस्था में जो था उसका उल्ब उल्ब अर्थात ये गर्भ का वेस्टर्न है किंतु जो सूक्ष्म है जो एकदम पॉलिथिन जैसा होता है और धमनय स्थानद्य वो जो अंडा अवस्था में था उसमें जो सब धमनी थे कहते हैं वो सब अभी जो नदी रूप से दिख रहे हैं यद वास्तेम उदकम स समुद्र अभी जो समुद्र रूप में दिख रहा है कहते हैं वो जो बस्ती बस्ती अर्थात जहां ये मूत्र रहता है वो पुरुष का जो बस्ती में होने वाले जो उदक कहते हैं वही अभी समुद्र रूप से दिख रहा है इस प्रकार की चिंतन करने के लिए यह कहा गया जो सृष्टि हो रही है ये सृष्टि में इस प्रकार के चिंतन करने के लिए कहा गया आगे यहाँ अभी चल रहा है कि आदित्य ब्रह्म आदित्य तो इसी को ब्रह्म दृष्टि करें और ये आदित्य की सृष्टि अभी कही जा रही है अभी आदित्य की सृष्टि नहीं हुई है यहाँ तक तो ये प्रक्रिया कहा जा रहा है पहले तो अंडा अवस्था हुआ अंड अवस्था फिर एक वर्ष पर्यंत रहा आगे अंड का भेदन हुआ यह सब उत्पन्न हुए आगे कहते हैं अभी आदित्य का उत्पन्न के लिए कह रहे हैं तिष्ठन यदात अतिष्ठन स्तरा च भूतानि सर्वे च अनुदतिषं सर्वाणी तस्य उदय प्रति प्रति घोषाउ उलू लभो अनुत्ति सर्वाणी च भूता सर्वे च काम अथ जायत आगे जिसकी उत्पत्ति हो गई कहते हैं कि स्व असौ आदित्य यह, यह आदित्य हो गया तंग जायमानम अभी ये ईश्वर का प्रथम पुत्र का जन्म हो रहा है आदित्य का जन्म कहते हैं आदित्य के उत्पत्ति ईश्वर का ये प्रथम पुत्र की उत्पति हो रहे हैं तंग मानम, ये जो आदित्य उत्पन्न हो रहा है कहते हैं कि घोषा उठंती अनुदिष्ठ दिया है अनुद पूरा हुआ अनु उदिष्ठ उत्थन अच्छा अनु अनुअिष्ठन ठीक है लंग का रूप हुआ अतिष्ठन आदित्य का जिस समय में कहते हैं कि उत्पन्न उत्पत्ति हुई आदित्य का जन्म हुआ कहते हैं कि यह सब शब्द होने लगा यह सब पवित्र शब्द घोष हुआ किस प्रकार की घोष तो कहते हैं उल्लू लव उल्लू लव जो ये स्त्री लोग करते हैं कुछ सत कर्म हो रहा है तो उस समय में ये उल्लू ये जो जिहा के द्वारा जो मुख में ये उच्चारण करते हैं किसी को अगर है थोड़ा करके सुना सकते हैं क्या बाकी सभी लोगों को कौन कर सकता है जी हाँ लिख कहते हैं उसको यह पवित्र शब्द अर्थात विवाह उपनयन संस्कार उपनयन संस्कार अथवा कोई पूजा इत्यादि का समय में भी करते हैं आरती इत्यादि होने का समय में ये सब करते हैं ये उत्तराखंड में भी तो करते हैं हम लोग बहुत सुने हैं स्त्री लोग बहुत अच्छा करते हैं सुनने में आनंद होता है उसमें पवित्र है वो शब्द बहुत पवित्र जैसे शंखो ध्वनि पवित्र होता है वो सब पवित्र शब्द है तो जब आदित्य के उत्पत्ति हुई कहते हैं ये सब शब्द पवित्र शब्द ये सब धार्मिक शब्द इसके सब श्रवण होने लगा ये हम लोग जगह जगह पढ़ते ना देवता लोग धुंधु भी बजाए और आकाश से पुष्प पुष्पवृष्टि हुई वो सब सत्कर्म जब होता है तब सर्वाणि च भूतानि सर्वेच च काम तस्य उदयम तो जिस समय में यह आदित्य की ये उत्पत्ति हुई कहते हैं कि सर्वाणि च भूतानी सर्वेच च काम तस् उदय प्रति उस समय में अर्थात आदित्य के उ, उत्पत्ति के समय में आदित्य परमात्मा का प्रथम पुत्र हुए उसके उत्पत्ति समय में कहते हैं सारे ये जो भूतानी भूतानी अर्थात ये जितने सारे स्थावर जंगम ये सब भूत और ये भूत और भूतों का जो काम यह पदार्थ चाहिए विषय चाहिए ये सभी भी उत्पन्न हुए आगे तस्मात् उदयम प्रति प्रत्यानयन प्रति आदित्य का जन्म के समय में यह सब भूत और भूतों का जो काम यह सब भी उत्पन्न हुए और यह सब घोष भी श्रवण हुआ यह जो धार्मिक शब्द इसी प्रकार की आज भी तस्मात् तस्य उदय प्रति आदित्य जब आज भी उदय होता है और प्रत्यायनम प्रति आदित्य जब अस्त हो जाते हैं प्रतिदिन उदय होते हैं और अस्त होते हैं उस समय में भी ये घोष जो धार्मिक शब्द उलूलव ये सब अनु अनुउत्तिष्ठंती आज भी होता है इसलिए कहते हैं सूर्योदय हुआ तो आरती करना है तो सूर्य अस्त होता है कहते हैं आरती करना है ये सब क्यों है कहते हैं ये सब धार्मिक शब्द सूर्य का, का उदय अस्त के साथ ये सब धार्मिक शब्द होते हैं उस समय में सब मंत्र कहते हैं श्रुति कहती है जब सूर्य का उदय अस्त होता है तब इसी प्रकार के धार्मिक शब्द होता है होता क्या चीज है हमको सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से घोष शब्द का अर्थ है कि शब्द घोष एक शब्द है घुस शब्द घुस शब्द ये धातु है उसे घोष घोष ये एक जो घकार सकार औकार ये हो गया घोष इसी शब्द का अर्थ है कि शब्द ये जो श्रुति ग्राह्य श्रवण इंद्रिय ग्राह्य उसको कहते हैं घोष तो कहीं कोई शब्द होता है ये सामान्य कोई चिड़िया एक शब्द कर दिया उसको घोष नहीं कह देते सामान्यतया जब थोड़ा अधिक होता है तो कहा जाता है घोष यह जो उल्लू लव है कहते हैं कि अगर दो चार ये लोग करते हैं इसको कहते हैं कि इसको घोष कह दिया जाएगा और ये जो मंदिर में सब वाद्य यंत्र जब बजते हैं ये सबको घोष कहा जाएगा सूर्य का उदय समय में और अस्त समय में यह घोष होता है आज भी होता है क्योंकि सूर्य का जब जन्म हुआ था उस समय में यह हुआ था प्रसिद्ध ये सय ब्रह्म विद्वान्दि उपास्ते अभ्यासो हदनम साधवो घोषा आच चछेयुर् उपच निम्रे निम्रेडेर निम्रेडेर स य एक विद्वान् जो आदित्य विषयक उपासना ये कही गई है इस उपासना जो करता है आदित्यम ब्रह्म उपास्ते इस प्रकार की उपासना करता है अर्थात तो आदित्य को ब्रह्म जान करके जो उपासना करता है उसको फल कहते हैं कि ब्रह्म रूप प्राप्त करेगा वो तो फल हुआ फल कहते हैं अभ्यासो हद एनम साधवो घोषा आच गेय ये जो उपासना करता है तो साधु घोष साधु अर्थात जो धार्मिक जो घोष सुनने से चित्त में पाप नहीं होता है वो सबको साधु घोष कहा जाता है पापों के साथ संबंध नहीं है जो घोष ये सब जो घंटा नाद शंख नाद उल्लूल ये सब धार्मिक सब धार्मिक घोष होते हैं जो यह उपासना करता है उसको भी ये सब धार्मिक घोष प्राप्त होता है इसलिए हम लोग का ये सब जो परंपरा है कहीं महापुरुष को ये आ रहे हैं कहते हैं इस प्रकार की सब रतघंटा नाद अथवा शंख नाद नहीं तो उल्लू लव ये सब करके उनके स्वागत करते हैं ये उनका है दृष्ट फल होता है उपच निमृेरन मृड सुख उसका सुख भी प्राप्त होता है सुख उसके लिए ले आते हैं ये जो उपासना करता है आदित्य ब्रह्म उपासना करता है यह उपासना उसके लिए सुख ले आता है सुख प्राप्त करता है तो ये जो शब्द भी सुनता है वो शब्द से भी सुख होता है और इसका उपासना का फल स्वरूप दृष्ट फल अर्थात उसको ये शब्द प्राप्त होगा उसे सुख होगा हम लोग तो प्रतिदिन ये आरती का समय में ये सब शब्द सुनते हैं ना हम लोगों का तो अर्थात ये कहते हैं ना स्वाभाविक हो गया तो जो लोग थोड़ा अर्थात शुद्ध अंतकरण वाले हैं थोड़ा सात्विक बुद्धि हैं और लोग जो पहले पे पह, प्रथम दिन जब आएंगे यहाँ सुनेंगे ये यह सब जो आवाज़ होता है तो कहते हैं अर्थात बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाता है ये सब धार्मिक शब्द ये इस प्रकार के करो आते हैं हम लोग हो सकता है कि प्रायः हम लोग इतने जितने यहाँ उपस्थित तो हो ये शब्द से हम लोग बहुत परिचित तो हो गए जो लोग बिल्कुल कभी भी इस प्रकार के शब्द का कभी श्रवण नहीं किए हैं अथवा तो इस प्रकार के परिमाण में श्रवण नहीं किए जब आते हैं कहते हैं कि चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है ये सब शब्द का महिमा है उनको तो पता नहीं कि ये शब्द धार्मिक शब्द है अधार्मिक शब्द है कहते हैं कि जित स्थिर हो गया ये सब शब्द का अर्थात सामर्थ्य है जो शास्त्रों में कहा जाता है हम उसमें जो तर्क लगाते हैं कहते हैं वो तर्क से नहीं हो पाएगा ये वाचस्पति जी योग सूत्र का उनका तत्व वैशारादी टीका वहाँ एक बात कहते हैं अगर ये सब ईश्वरीय शक्ति से इसका उद्भावन नहीं आविष्कार नहीं होता कोई मनुष्य इसको नहीं आविष्कार कर देगा दृष्टांत तो देते हैं जो औषध है जो आयुर्वेदिक औषध है वो सब जो आविष्कार किया गया है ये ऐसा नहीं कि आजकल जैसा परीक्षा परीक्षागार में जा कर के उससे इतना मिला उससे मिला दस साल मिलाने के बाद एक पता चलेगा कहते हैं अगर इस प्रकार की होगा तो फिर चरक सुश्रुता इत्यादि जो हुए थे वो एक एक व्यक्ति हजारों चीज कह दिए हैं वो परीक्षा करने के लिए कितना समय लगेगा तो ये सब अर्थात ईश्वर ही ये सब चीज़ को प्रकट करते हैं ईश्वरीय सत्ता मानना है ये सब में अर्थात विवाद नहीं करना है इसी प्रकार के शब्द कहते हैं ये धर्म धार्मिक शब्द है इसको विवाद करेंगे कहीं आपको अनुभव ही नहीं हो पा रहा है जो शुद्ध चित्त है उसको ले इससे अनुभव होगा कि चित्त स्थिर हो जाता है तो वहाँ ये सुश्रुत सुश्रुत नहीं ये तो बाघ भट्ट कहे हैं जो अष्टांग हृदय अर्थात कलियुग में जो आयुर्वेद का रचयिता है वो कहते हैं कि अगर कोई अंधा है वो चक्षुष्मान हो जाएगा किंतु तो उसके लिए करना पड़ेगा कि एक कलश में अब दुग्ध रखेंगे और उसमें विष वाला सर्प रखेंगे जीवित तो, मारेंगे नहीं और उसमें आप ये जो मंडूको मेढक उसको छोड़ेंगे तो अभी क्या होगा वो मेढक थोड़ा बड़ा होंगे तो ये सर्प उसको खा नहीं जा पाएगा छोटा छोटा सर्प थोड़ा होंगे तो किंतु बार बार उसका दंशन करेगा तो दंशन करने से उस सर्पों का विष आएगा वो दुग्धों में और 21 दिन तक रखना है वो जितना दंशन करेगा उसको वो जितना विष आएगा वो दुग्धों का को कोई पान करेगा तो अंध चक्षुस्मान हो जाएगा तो वो कहते हैं परीक्षा करके देखा जा सकता है बहुत इस प्रकार कहता है विलक्षण चीज़ कहे कुछ तो उसका व्यवहार हो गया बाकी कुछ हुआ होगा ये हम लोग को पता नहीं ये किंतु वो कहे हैं वहाँ इस प्रकार की क्या बाघ ने इसे परीक्षा करके लिखे हैं वहाँ बाक़ी जितने चीज़ लिखे हैं इसको इसमें इतने परिमाण में मिलाने से यह रोग का और इतने दिन तक तो खाना है इतने इस प्रकार के अनुपान होना है तो ये कोई एक व्यक्ति इतना अधिक उद्भावन जीवन में नहीं कर दे सकता है ये सब ईश्वरीय इस शक्ति इसी प्रकार की यह जो धार्मिक शब्द यह धार्मिक है हमको स्वीकार करना पड़ेगा और हम चलेंगे तो धीरे धीरे अनुभव होगा अच्छा पहले कहा गया था जो मन अध्यात्म ब्रह्म उसका अवयव कहा गया था घ्राण प्राण और जो आदित्य अधिदैव ब्रह्म कहा गया था उसका अवय कहा गया था वायु ये सब अवयत्वन पादत्व कहा गया था अभी इनको ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने के लिए आगे कह रहे हैं जो वायु है जो प्राण है यही ब्रह्म है इस प्रकार के कहेंगे और यहाँ एक आख्यायिका कहेंगे कथा कहेंगे तो क्यों कहते हैं जैसे सरल से समझ में आएगा और आख्यायिका का और एक आवश्यकता होता है जिस जिस प्रकार से वो व्यक्ति विद्या प्राप्त किया विद्या अगर प्राप्त करना है तो उसी प्रकार से ही करना है विद्या प्राप्ति का उपाय भी बताया जाता है तो आगे जो कथा दिखाया जाएगा उसमें जो विद्या प्राप्ति करता है अगर राजा है तो वो श्रद्धा दान समर्पण भाव मतलब अनोधत्वम ये सब उसके पास है तभी विद्या की प्राप्ति होती है ये सब बताया जा रहा है अर्थात में वो सब धर्म भी होना चाहिए हमको विद्या चाहिए तो ओम जानश्रुतिर् पौत्राएण श्रद्धा देयो बहुदाई बहुपाक्य मापयांग चक्रे हर्वत आवशसतापयाचक्रेतव मैं अन्नम इति ओम परमात्मा का वाचक प्रतीक विहे जानश्रुतिर् पौत्राएण उसका नाम है जानश्रुति तो जनश्रुत का अपत्य जानश्रुति हुआ पौत्रायन अर्थात पुत्र का पौत्र को कहेंगे पौत्रायन चतुर्थ जो हो गया उसका पौत्रायण कहेंगे श्रद्धा देय अर्थात श्रद्धेया ददाती श्रद्धा देय श्रद्धा के साथ देता है ब्राह्मण इत्यादि को जो दान किया जाता है महात्मा को जो देते हैं कहते हैं श्रद्धा के साथ देना है अश्रद्धया हूतम तपस्तपतम कृतम चयत असदितुच्यते पार्थ न च तत्त प्रत्यय न इह नद्धा के साथ देते हैं तो श्रद्धा के साथ देना है बहुदायी बहुदाई अर्थात बहुत दान करता था उसका स्वभाव है बहुदायी दाई में प्रत्यय हो गया निनी निनी अर्थात स्वभाव अर्थ में बहुत दान करना जिसका स्वभाव है बहुपाकी अर्थात तो बहुत पाक करना जिसका स्वभाव है अर्थात उसका घर में वो राजा था उसका घर में जो पाक होता था बहुत कहते हैं कि जो भी अन्नार्थी है उसको सर्वदा अन्न प्राप्त हो जाए सह सर्वत आवसथांग मापयांग चक्रे वो अपने राज्य में सर्वत्र आबसथा अर्थात तो आ करके जहां लोग निवास करते हैं धर्मशाला कहा जाता है अपने राज्य में सब नगर ग्राम में यह आवास था धर्मशाला मापयाम चक्रे बनाया वहाँ लोग आएंगे रहेंगे और जब रहेंगे वो लोग अन्न भोजन करेंगे सर्वतव मैं अन्न अच्छियंती थी सर्वत्र मेरा ही अन्न लोग भोजन करें जो यह धर्मशाला में सब रहेंगे यह मेरा अन्न भोजन करे ताकि धर्म होगा अच्छियंति है न अच्छी अदधातु है मे अन्न अच्छा हे तर्वत मैं अन्न अच्छी अन्नम, अन्नम शब्द नहीं है भाष्य का अंतिम पंक्ति में देखिए तो सर्वत मे मम अन्नं तेज़ आवशतेषु वसनों मूल में नहीं है अच्छा मूल में नहीं है, है? अच्छा तो ये भाष्य के अनुसार मंत्रों में ये लोग क्षेपण कर दिए अच्छा हाँ अगर बड़े महाराज जी का नहीं है तो कुछ और नीचे का टिप्पणी वाला कुछ नहीं है अच्छा ना बड़े महाराज जी का पुस्तक में ठीक है अगर नहीं है तो फिर नहीं है अच्छा सर्वत्र ये सब धर्मशाला जो कि ग्राम नगर में उसने बनाया था वो सब में जो व्यक्ति रहेंगे कहेंगे मेरा ही वो अन्न वो लोग सब भोजन करें इस प्रकार की उनका अभिप्राय रहा तो जो धर्म होता है कहते हैं कि धर्म का फल उसका सनमार्ग में ले जाते हैं ये जो पितर लोग होते हैं ऋषि लोग होते हैं देवता लोग होते हैं वो किसी न किसी रूप धारण करके सत्कर्म करने वाले धार्मिक कर्म करने वाले को मार्ग बताते हैं कभी तो कोई रूप धारण करके मार्ग बताते हैं कभी हमारे बुद्धि में सीधा हमको उसी प्रकार की बुद्धि देते हैं यम ही रक्षित इच्छंती बुद्धिया तम न देवा दंडमादाय रक्षती पशुपालवत देवता लोग जिसको रक्षा करना चाहते हैं जैसे मालिक पशु को दंड लेकर के रक्षा करता है इधर नहीं जाना है उधर जाना है इस प्रकार की देवता लोग ऐसे दंड ले करके रक्षा नहीं करते हैं यम ही रक्षित्छ देवता लो जिसका रक्षा करना चाहते हैं बुद्धिया सद्बुद्धि के साथ उसको संबद्ध करवा देते हैं अथवा कहीं किसी रूप से स्वप्न में ध्यान में कुछ दिख जाता है कुछ प्राप्त भी हो जाता है अर्थात कुछ मार्गदर्शन हो जाता है गंभीर ध्यान अवस्था में कुछ भविष्य जीवन का कहते हैं स्पष्टता दिख जाएगा जब साधक अच्छा है किंतु अभी विकल हो रहा है कोई मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा है भटक रहा है तो ध्यान करते करने का समय में कभी ऐसे दिख जाएगा अच्छा यहाँ जाना है वहाँ से ऐसे करना है ये सब दिख जाता है कभी ये सब देवताओं का कृपा होती है इसी प्रकार की ये जो जान श्रुति राजा था उसका सत्कर्म से प्रसन्न होकर के देवता अथवा ऋषि लोग उसके ऊपर कृपा करने के लिए अभी आ रहे हैं आगे बता रहे हैं अथ हंसा निशायां अतिपेतुस्तव हंसो हंसम हंसम्युवाद हो हो हॉभ्लाक्ष्य भल्लाक्ष्य जानश्रुते पौत्रयन सम दिवा ज्योतिरातत तन मसाक्षी तत्वा प्रदीर अथ हंस अभी ग्रीष्मकाल था और ये जो जान श्रुति अपना प्रसाद प्रसाद का छात के ऊपर सोया था निशायाम रात को सोया था इसी समय में हंसा हंस रूप में ऋषि अथवा देवता राजा का सत्कर्म का फल देने के लिए अति पेतु पेतु धातु हो जाएगा पतली पतने उड़ करके जा रहे थे राजा अपना प्रसाद का छात्र के ऊपर सोया था यह हंस ऊपर में उड़ करके जा रहे थे तद ह एवं तद अर्थात तदा उसी समय में ह एवं इसी प्रकार के हुआ क्या हुआ कहते हंसो हंसम अभ्युवाद पीछे भाग में जो हंस था वो आगे भाग में जो हंस है उसको अभ्युवाद अर्थात तो अभिवादन करना अर्थात तो कहा कहता है कि हो हो ऐ भल्लाक्ष भल्लाक्ष अर्थात तो उसको संबोधन करता है आगे वाले को अई ऐ अर्थात संबोधन गायक है ऐ प्रेम से ऐ कहा जाता है अई अए अरे ये प्रेम संबोधन है कहता है कि भलाक्ष भल्लाक्ष भल्लाक्ष्य अर्थात तो ल के जगह में रह करेंगे अर्था तो अर्थात इसका अर्थ होता है भद्राक्ष अर्थात भद्रे अक्षिणी यश अर्थात सचक्षु वाला सचक्षु अर्थात सदबुद्धि वाला <coughs> तो भलाक्ष भलाक्ष कहते हैं कि अर्थात ये जैसा आदर करके कहते हैं जैसा कहते हैं कि ये कहीं आश्चर्य हो गया तो देखो देखो दि में कहते ना देखो देखो अर्थात ऐसा कुछ आश्चर्य पदार्थ सामने में आ गया दो बार कह देते हैं भय संभ्रम आश्चर्य ये सब में द्वित्व हो जाता है खाली द्वित्व नहीं आपको जितना चाहिए उतना कर लेंगे सर्प सर्प सर्प सर्प दो बार कहेगा कहते हैं पाणी सूत्र के हैं दो बार इसलिए वार्तिक कार आकर कहते हैं यथेष्टम तो वहाँ कोई नहीं है कि सामने में सर्प आ गया तो दो बार ही कहेगा सर्प सर्प तो यथेष्टम तो जैसे पश्य पश्य कहा जाता है देखो देखो इसी प्रकार की वो भी कहा भल्लाक्ष्य भल्लाक्ष्य अर्थात ये आदरवाचक शब्द हैं किंतु अभी वो आदरवाचक शब्द से अर्थ में नहीं कह रहा है तो अभी तो अर्थात तो उसका निंदा करके कह रहा है आदरवाचक शब्द कभी निंदा अर्थ में परिहास करके कह देते हैं। कितने बुद्धिमान है हैं। तो इसी प्रकार के उसका निंदा करके कहता है क्यों निंदा करता है कहते हैं जान श्रुते है पौ दिवा समम ज्योतिर् आततम ये जो आगे प्रासाद दिख रहा है कहते हैं वो जानश्रुति का प्रासाद है और उसका जो ज्योति है कहते हैं दिवाह समम तो दिन में जैसा सूर्य का ज्योति होता है इसी प्रकार के आततम तो विस्तारितम तो जानश्रुति का ये जो कीर्ति वो विस्तारित है तन माँ प्रसाक्षी उसके साथ आपका संबंध नहीं हो जाए अर्थात तो वो जो उसका कीर्ति फैला हुआ है ज्योति उसका आप अतिक्रमण न करो उसके पास मत जाओ तो जाने से क्या होगा कहते हैं कि तत्वा मा प्रधाक्षी वह जो उसका ज्योति है सत्कर्म का ज्योति है वो आपको कहीं भस्म न कर दे अर्थात आप जाओ मत उस रास्ता में ये जान श्रुति का स्थान है इस प्रकार की पीछे वाला हंस कहा आगे वाले को तम ऊ हर प्रत्युवाच कमर कौम वर एनमे एतत्सुगा इव रैक अथेती योनु कथं कथ संयुग इति तम ऊ हर प्रत्युवाच अभी उसको दूसरा ने कहा अभी उसको किसी को पीछे वाले को दूसरा कौन आगे वाला पीछे वाला आगे वाला को कह रहा था मत जाइए अभी आगे वाला पीछे वाले को कह रहा है कहते कम बर कम बर हाँ कम बर बर अर्थात यहाँ उरे इस प्रकार के हैं और अरे तो होने से यहाँ क्या सूत्र लग गया ये कोई मय उयो ओ वो वाह तो कम वर अर्थात कम ऊ अरे एनम एतत संतम यह जो जानश्रुति है यह तो इसी प्रकार की है इसी प्रकार की अर्थात यह तो इतना निकृष्ट है संयुगानम एव रेको माथ आप कहते हैं कि यह जानश्रुति का जो ज्योति है वो फैला हुआ है इसी प्रकार की ज्योति फैला हुआ रहता है रेको का जो स्युग्वा, स्युग्वा कि संयुगवा संयुगवा कहते हैं कि तो ये यू, युगवना यूगो, सह इति युगवा युग युग के आगे वनिक प्रत्यय होगा युग युग के आगे वनिक प्रत्यय हो जाए वनिप कोनिप ना वनिप होगा हाँ वनिप होने से युगवन प्रातिपतिक हो जाएगा प्रथमांत हो जाएगा युगवा तो युग कहते हैं अर्थात ये जो शकट सयुगवा अर्थात सकट के साथ जो है तो संयुग अर्थात तो शकट के साथ होने वाले को रेको नामक एक व्यक्ति है जो कि शकट के साथ रहता है अथवा था आगे वाला हंस कहता है यह जो जान श्रुति है वो तो इसी प्रकार की है अर्थात तो निकृष्ट प्रकार के हैं आप तो इसको बार, इसको ऐसे ही कहते हैं जैसे ये कोई संयुग रेको हो गया रेको जैसा महान ज्योति वाला अर्थात तो महान पुरुष है यह जानश्रुति इस प्रकार की नहीं है कि इसका ज्योति फैला हुआ है और अगर हम जाएगा हमारे साथ स्पर्श हो जाएगा उसका ज्योति का और वो ज्योति से हम जल जाएगा इस प्रकार की नहीं है इसमें ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो संयुक्त व रेक्व है उसमें इस प्रकार के सामर्थ्य है उसका ज्योति फैला हुआ रहता है उसके साथ संबद्ध होने से हो सकता है कि जल जाएगा यह अर्थात कहा आगे वाला हंस कहता है कि संयुक्त व ऐसा वो व्यक्ति है जिसका ज्योति की बहुत प्रसारित है और व्यापक है वो, वो श्रेष्ठ व्यक्ति है यह जान श्रुति क्या श्रेष्ठ व्यक्ति है अभी यह आगे वाला कह दिया पीछे वाला पूछता है यो नो कथम संयुग व रेको इति जिस संयुग व रेको के बारे में आप बोलते हैं तो वो कौन है उसके बारे में थोड़ा बताइए अर्थ ऐसा कोई महान पुरुष है क्या तात्पर्य है कि तो इस प्रकार की व्यक्ति का आप बताएंगे बताएंगे तो अभी वो छत के ऊपर कौन सोया है जानुश्रुति राजा सोया है वो ये सब सुन रहा है उसको ज्ञान करवाने के लिए ये सब ऋषि अथवा देवताओं का ये कृपा है अभी पूछे वाला पूछता है कि वो संयुक्त को वो कैसा है आगे वाला कहता है यथा कृताय विजिताया कृता हाँ यथा कृताय विजिताया संयंत एन, तद अभिशम यकंच प्रजा साधु कुर यद्वेद येद स मयि तद, तद उक्त यथा एक दृष्टांत दे करके आगे वाला समझा रहा है रेको का जो महात्म्य है उसको समझाने के लिए वो कह रहा है आगे वाला हंस यथा आ, अधरेया न कृताय विजिताय अधरेया संयंत्र तो कृत कृत जो अय कृत अर्थात ये जो पासा खेल होता है उसमें अय अय अर्थात अयते गम्यते अने अय कहते जो ऐसे जो फेंकते हैं पासा पा उसमें तो वह कृतम में कहते उसमें एक पार्श्व में चार बिंदु रहेंगे एक पार्श्व में तीन रहेंगे एक पार्श्व में दो रहेंगे एक पार्श्व में एक रहेंगे उसका चार पार्श्व होगा जो लूडो खेलते हैं ना उसमें कितना रहता है छः रहता है क्योंकि वो तो समान आकार वाला है और ये जो पासा होता है लंबा होता है उसका चार पार्श्व में ये बिंदु होते हैं कृत कृत कहते हैं अर्थात जिस पार्श्व में चार बिंदु होंगे उसको कृत कहेंगे और जिसमें तीन बिंदु होंगे उनको त्रेता कहेंगे और जिसमें दो होंगे द्वापर कहेंगे और कली इस प्रकार के भी शब्द व्यवहार करते हैं क्योंकि जब वो खेल होता है जो पासा का वो जो खेल होता है वो फिर लोग इतना कहते हैं उसमें तादाद में कर जाते हैं जो दिखाया गया महाभारत में उसी प्रकार के ये जो लोक में भी खेल होता है कभी कभी काफ़ी तादाद में हो जाता है और लोग एकदम विवाद क्रोधित तो हो जाते हैं ये सब तो यहाँ कहते हैं कि जब कृताया विजिताया जिसको ये पासा डालने के समय में वो चार बिंदु वाला आ गया तो चार के अंदर में तीन दो एक वो सब उसके अंदर में ही रह गए वो तो सबको जीत लिया अधरया अर्थात जो अधरया संख्या जो तीन दो एक वो सब चार के अंदर में आ जाएंगे <coughs> संयंती संयंती अर्थात ग्छंती तो अंतर्भूता भवंती जो चार वाला संख्या होता है उसमें जैसे ये तीन दो एक सब अंतर्भूत हो जाते हैं ये दृष्टांत तो देता है ह हाँ, आगे वाला हंस समझाने के लिए एवं एनम सर्वम तद अभिसमिति इसी प्रकार की यह उपासना जो करता है उसके अंदर में सभी अंतर्भाव हो जाते हैं क्या अंतर्भाव हो जाते हैं कहते हैं यथकिंच प्रजा साधु कुरवंती जो जितने प्रजा है वो लोग सब जो साधु कर्म करते हैं यह उपासना करने वाले के अंदर ये सब अंतर्भूत तो हो जाते हैं अर्थात यह उपासकों को सभी प्रजाओं का धर्म प्राप्त हो जाता है यह उपासना जो करता है उपासना आगे कहेंगे इस उपासना का नाम है संवर्ग उपासना समष्टि वायु हिरण्यगर्भ जो हिरण्य का उपासना करेगा वह अपने आप को समष्टि मानेगा आ समष्टि जो मानेगा उसके पास सभी धर्म है जो जो प्रजा सब कर रहे हैं यथकिच प्रजा साधु कुर्वंती अभी यस तद्वेद येद उसमें सभी प्रजाओं का धर्म अंतर्भूत हो जाते हैं जो उस चीज़ को उपासना करता है जो उस चीज़ का उपासना करते हैं यह तद्वेद जो इसका उपासना तद तद है उसका जो उसका उपासना करता है किसका कहते हैं यत स वेद स अर्थात रेको रेको जिसका उपासना करता है उसका उपासना जो भी करता है सभी प्रजाओं का धर्म उसको प्राप्त हो जाएगा स समया हिरण्य गर्भ में दोनों शक्ति आएंगे क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति यहाँ वायु को लेकर के उपासना कहा जाएगा तो क्रिया शक्ति को लेकर के किंतु हिरणगर पर समष्टि अर्थात दोनों ले लेना है वास्तव अंतिम में वो ज्ञान शक्ति ही महत है यत स वेद कहते हैं स मया एत उक्त अर्थात आगे वाला हंस कहता है वही बात हमने कहा अर्थात जो रेको जैसा उपासना करने वाला है उसका ज्योति जितना फैलता है यह जानोश्रुति का ज्योति इतना नहीं फैलता है अर्थात तो उसका धर्म का सामर्थ्य इतना नहीं है कि हमको जला देगा हमने वही कहा स मया एतद उत्तम भवती अर्थात यह जानश्रुति जैसा है उससे क्या होगा उसका क्या सामर्थ्य है अभी यह सब बात जानोश्रुति ने छत के ऊपर सोया हुआ ये सब का श्रवण किया उसने तदुह जानश्रुति पौत्राएण उपशुश्राव सजि एव क्षताम उचा अंगारे ह संयुग्वान इव रेको मथे योनो नो कथम संयुग्वा क्वोति तद्ऊ जानश्रुति पौत्राएण उपशुश्राव य जो दोनों हंस बीच में वार्तालाप हुआ जानश्रुति पौत्राएण ये सब को सुना उप सुश्राव भी वहाँ था छात के ऊपर वो सबने सुन लिया <coughs> आगे जब प्रातकाल होता है राजा है प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए आते हैं सब कहते हैं बंदी भाट ये लोग आते हैं सब स्तुति गान करते हैं स्तुति गान करने से राजा नींद से उठते हैं इस प्रकार की जब आकर के सब स्तुति गान किए सन्जिहान सं संजिहान अर्थात त्याग करता हुआ या तो निद्रा त्याग करता हुआ अथवा जो पर्यंक होता है बिस्तर होता है वो त्याग करता हुआ अभी जो सब उच्चारण करने के लिए आए थे स्तुति उच्चारण करने के लिए तो उनको कहता है क्षतारंभ क्षत्ता शब्द का अर्थ होता है सारथी जो स्तुति गाय सब करते हैं उनके साथ हो सकता है कि सारथी आया अथवा क्षता शब्द से भी वो स्तुति गायन करने वाले को भी कहा दिया जा सकता है अभी वो को अपने सारथी को कहता है अंग अंग अर्थात संबोधन करता है अरे संबोधन करता है प्रेम से आप तो हमारा ऐसे ही स्तुति करते हैं प्रतिदिन वही स्तुति करते थे आज राजा उसको उठकर के कहता है आप तो हमारा ऐसे ही स्तुति करते हैं जैसे ये रेखों की स्तुति हो रही है तात्पर्य है कि अर्थात ये सब स्तुति रेखों के होना चाहिए हम कौन है हमारा तो कुछ भी नहीं है जो है किसी आदमी को भी हताश हो जाता है फिर कहेगा हम कौन है हमको तो कोई कुछ भी नहीं है इस प्रकार की अभी वो कहता है <laughs> रेको माथा अर्थात हमको तो आप रेको जैसा प्रशंसा कर रहे हैं अथवा तो संयुग बानम रेकोम आत्थ अर्थात तो संयुक्त रेको को जा करके बोलिए कि हम उसका दर्शन करना चाहते हैं संयुग रेकोम रेक आत्थ आत्थ अर्थात कहिए दोनों प्रकार के हो सकते हैं हमको आप संयुग संयुग बा रेको जैसा स्तुति कर रहे हैं अथवा संयुक्त रेखो को जा करके कहिए मैं उसका दर्शन करता हूँ तो अभी उसका जो अक्षता सारथी होता है सारथी जो होता है और रथी का शब्द उसका भंगी ये सब को प्राय समझ जाता है क्योंकि दीर्घ दिन साथ रहते रहते समझ जाता है अथवा उनका काम ही वही होता है उनमें उसमें विशेष कला भी होता है वो सारथी लोगों में तभी तो सभी को ये सारथी नहीं हो जा सकते हैं वो समझ गया क्षत की यह राजा अभी रहे हैं कि सयुक्त बार एक को ऐसा कोई व्यक्ति है तो जिनका दर्शन करना ये चाहते हैं पूछता है क्षता यो नो कथम संयुग बार एको यित वो संयुक्त बार एको वो किस प्रकार की है अर्थात वो कहाँ मिलता है उसका क्या बाकी अर्थात शरीर का कुछ वर्णन आप दीजिए राजा को अभि राजा का अभिप्राय को ये समझ गया या तो माने कि जो संयुग बार है उसके जैसा हमको स्तुति कर रहे हो अर्थात वो इतना महान आदमी हम तो कुछ भी नहीं है इसका तात्पर्य हो गया कि ये जो सारथी समझ गया कि यह राजा अभी उससे कुछ प्राप्त करना चाहेंगे ज्ञान हो कुछ भी हो उसको मिलने चाहेंगे ऐसा समझ करके ही वो पूछ लिया सारथी कि वो सही बारे को कैसा है अभी जानश्रुति ने जो सुना था हंस से सब कह दिया यथा यथातायिता धैरेया संयंती एवं एनंग सर्वं तद अभिशति यकंच प्रजा साधु कुर यद्वेद येद स मै इति जो आगे वाला हम सब कहा था पूरा इसको कह दिया कृताय विजिताया जो चतुर्थ जो चार अंक वाला है वो वाला पासा सब जब जीता जाता है अधरे यहाँ नीचे वाले सब अंक जीती जी लिए जाते हैं संयंती सम्यक उसमें अंतर्भाव हो जाते हैं एवं एनम सर्व तद अभिशमयती इसी प्रकार की इसमें सब कुछ अंतर्भाव हो जाते हैं यत किंच साधु कुरंती प्रजा जो सब साधु जब धर्म कार्य करते हैं सब इसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है यदेद यवेद सरेक् और एको जिसका उपासना करता है जो इसका उपासना करता है उसको सभी प्रजाओं का धर्म प्राप्त हो जाता है सब मया ये दुख तो दुखी आगे वाला हंस का ये शब्द था तो इसी को हम कहा अर्थात ये जान का कोई सामर्थ्य नहीं है इस प्रकार की वो कहा जो आगे वाला हंस का अभी यह सुन करके यह खोजने चलता है जो सारथी है अर्थात ये कोई है? महान व्यक्ति होगा कहीं मिलेगा खोजने के लिए चलता है स क्षता नाविदी प्रत्ययाय तं होवाच ये ब्राह्मण ब्राह्मणस अर्चय एनम अर्च अर्चेति अर्चे रि सहक्षता अभी गया खोजने के लिए अनुष्य सर्वत्र खोजा कहाँ कहते हैं ग्रामन नगर इत्यादि में जहाँ सब लोग रहते हैं वहाँ जाकर के खोजा खोज करके न अविदम उसको प्राप्त नहीं कर पाया रेखों का संधान उसको नहीं मिला प्रति ए आय आ आय अर्थात प्रत्यागमन कर गया राजा के पास आ गया आकर के कहा कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पाया अभी राजा उसको कहते हैं तंग उवाच तम क्षता राजा कहता है यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषण तद एनम अर्थ इति तो जहाँ ब्राह्मणों का अर्थात तो स्थान होता है ब्राह्मण अर्थात ये ब्रह्मज्ञानी यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी अर्थात तो उपासक संवर्ग का समष्टि का उपासना करते हैं ये लोग कहाँ रहते हैं तो कहते हैं आप जाकर के ग्रामों नगरों में खोजे कहते हैं नहीं एकांत में कहीं अरण्य में कहीं नदी तट पर ये सब स्थान पर शुद्ध चित्त वाले रहते हैं अर्थात जो एकांत स्थान है विविध स्थान है ऐसा स्थान पर जाकर के अन्वेषण करिए इसलिए कहा जाता है ये ब्रह्म विद्या ये अरण्य में होने वाला ये नगर में नहीं होता है अरण्य में ही ब्रह्म विद्या जाकरके अभिजानश्रुति कहता है सारथिक कि आप ऐसे स्थान पर अन्वेषण करिए स्व छकटस्य स्वधस्ता छकटस पसमाण उपोपिवेश तंगवाद तव नु भगव अहं क्वीति अहंग अहंहरा प्रतिज प्रति सह क्षत्ता विदमिति प्रत्याय स वो क्षेत्रता जो सारथी वो खुजने लगा फिर ऐसे एकांत स्थान पर सकटस्य से अधस्तात् पामानम कसमाणम ऐसा उसको एक व्यक्ति मिला जो कि सकट सकट बैलगाड़ी उसके नीचे बैठा है और पामानम कसमाणम पामानम कहते हैं खुजली यह उसको कसमाण कसमाण अर्थात खुजली को खुजलाता है उसके पास जाकर के उप उपविवेश उसके पास जाकर के बैठ गया ये जो वैद्यशास्त्र होते हैं वो कहते हैं कि ये जो पाम अर्थात ये जो खुजली बीमारी होता है उसका उपचार नहीं करना है वो बताते हैं तो सामान्य लोग में अगर वो बीमारी आया तुरंत कुछ ना कुछ उपचार कर देते हैं ऐसा कुछ पदार्थ उसके ऊपर लगा देंगे कहेंगे वो चला गया वो बीमारी चला गया और बीमारी नहीं चला गया ये वास्तविक अर्थात ये शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है शरीर में जो विष इत्यादि पदार्थ आ जाते हैं वो शरीर को उस जगह में फोड़ करके निकलना चाहते हैं अगर उसको द्वारों को बंद कर देंगे जबरदस्त करके तब फिर वो साफ नहीं होगा किंतु उसको अगर चलने देंगे जितना है वो चल चल करके साफ हो जाएगा हो सकता है किसी का बिल्कुल नहीं होता सारा जीवन रहा कहीं उतना विषय है विशेष करके जब मन शुद्ध होता है यह मन अपना जो विष है वो सब शरीर में डालेगा और शरीर उसका रक्त का प्रवाह में ले कर के जहाँ एक कोई कमज़ोर स्थान है उस जगह में निकाल देगा निकाल देगा तो अर्थात वो जगह में ये बीमारी आएगा उसको रहने देना जो होम्योपैथिक वाले होते हैं डॉक्टर होते हैं वो बिल्कुल बताते हैं कहते हैं ना उसको तो केवल कहें खुजली होता है कहते हैं आप उसको ढाक करके रखना जैसे वायु का संस्पर्श उसके साथ ना हो नहीं तो तेल इत्यादि लगाए नारियल इत्यादि का तेल सरसों तेल गरम होता है तो खुजली बढ़ेगा उसका उपचार अर्थात दवा देने का नहीं है वो दब जाएगा अर्थात जो शुद्धि क्रिया हो रही थी शरीर मन का वो रुक गया वो उसको नहीं दबाना है प्रसंग से चलिए अभी कसम आनम, वो बैलगाड़ी का नीचे बैठ करके उसको खुजला खुजला रहा था उसके पास जाकर के श्रद्धा के साथ ये सारथी बैठ गया तम हिवाद अभी रेको को पूछा कि तुम नु भगव संयुग वे को आप ही हे भगवान आप ही संयुग इति कोति अहम ही अरे इति हाँ मैं ही हूँ इसी प्रकार के कह दिया अहम ही अरे इति प्रतिज्ञे प्रतिज्ञे अर्थात तो प्रतिज्ञा क्या अर्थात स्वीकार किया हैं ही हूँ स ह क्षमता अभिदम इति प्रत्यय और जान लिया और सारथी को ये पता पता हो गया तो इति अहम ही अर अर कह करके अरे अरे अर्थात और ये थोड़ा जैसे अनादर निंदा कर दिया क्योंकि इस प्रकार की जो एकांत में रहना चाहते हैं उनके पास कोई आकर के बैठ जाते वो कहेंगे आ गया विक्षेप करने के लिए चलो <laughs> कह देंगे तो इसी प्रकार की थोड़ा इतना उसको महत्व नहीं दिया कह दिया हाँ हाँ मैं ही हूँ इस प्रकार कह दिया सारथी को पता चल गया वो अभी राजा के पास प्रत्यावर्तन किया अभी राजा जा रहा है रेको के पास वो विद्या प्राप्त करने के लिए तदु ह जानश्रुति पौत्रायण षठ शतानी गवांग निष्क अश्वतरी रथम तदादाय प्रतिचक्रमे तंग ह अभ्युवाद अभी जानश्रुति राजा पौत्रयण शठ सतानी गवांग गवांग ष शता छे गाय निष्क निष्कम अर्थात तो विशेष कोई माला और अश्वतरी रथ रथ जिसमें अश्वतरी अश्वतरी अर्थात जो कहते हैं खचर उनका संयोग हुआ था इस रथ को लेकर के तद आदाय लेकर के प्रतिचक्र में प्रतिचक्र में अर्थात गया रेको के पास गया ये सब पदार्थ लेकर के तंग अभिवादन रेको को उसने अभिवादन किया पास में पहुँच करके रेको इमा रेको इमा गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथो नु म एतांग भगवो देवतां साधी यांग देवताम उपास है रेको संबोधन करते हैं एकतानी गवाम षठ्शतानी यह सब पदार्थ क्या है कहते हैं छे सो गाय अयम निष्क यह जो विशिष्ट माला अयम अश्वतरी रथ यह सब आपके लिए ही हम उत्सर्ग करते हैं अनुमें एताम भगवो देवताम साधी इस को ग्रहण करके पश्चात हे भगव भगवान आप मेरे को उस देवता का अनुशासन करवाइए जो देवता का आप उपासना कर रहे हैं वो देवता का उपासना आप मेरे को ज्ञात करवाइए मेरे को बताइए अभी राजा इस प्रकार के कहा तम उ पर प्रत्युवाच अह प्रत्युवाच अह हे षूद्र तवे सह गोभीस्तुति तदुह पुनरव जानश्रुति पौत्राण सहस्रंगवाम निष्कम निष्कअस्वतरे रथम दुहितरम तदादा प्रतिचक्रमे मे तदूपर प्रत्युवाच अभी पर कहता है कौन परेको अभीरेको राजा को कहता है अह अह यह अर्थात यहाँ अनर्थक शब्द है अह शब्द अन्यत्रत्र व्यवहार होता है किसी को अगर निषेध करना है तो निग्रह रोक देना है तो अह कहते हैं किंतु यहाँ ये यह अनर्थक हैं क्यों आगे कहते हैं और शब्द हैं हरे ता शूद्र शूद्र कह करके उसका संबोधन करते हैं कहते हैं ये राजा है तो राजा क्यों है कहते हैं उसका सारथी है तो शूद्र का सारथी कहाँ से आ गया फिर ये रेको उसको शूद्र क्यों कह दिया कहते हैं कि हंसों का बात सुन करके इसको शोक हुआ है दुख हुआ है तो ये दुख से द्रविभूत हो गया शोक से द्रविभूत अर्थात तो पीड़ित तो होकर के आया है इसलिए उसको शूद्र कह दिया इसके द्वारा रेको उसको अन्य कुछ शब्द कह सकता था शूद्र क्यों कह दिया कहते हैं कि रेको बताना चाहता है कि हम आपका मन का बात को जान लेते हैं ये ख्यापन करना उसका था ये कह दिया अथवा दूसरा भी यह कहते हैं कि ये जो वित्त धन दे करके विद्या ग्रहण करना ये शूद्र बुद्धि है कहते हैं तो इस बुद्धि से आप विद्या ग्रहण करने के लिए आए हों सेवा करके विद्या ग्रहण करना चाहिए था किंतु आप उस मार्ग में नहीं आ रहे हो इसलिए भी ये निंदा कर दिया तो निंदा करके कह रहा है अरे कह रहा है गोभीर अस्तुति तो अथवा कह ये भी कुछ लोग कहते हैं कि रेको को अधिक आवश्यकता था ये कम लाया है इसलिए उसको क्रोध हुआ और कह दिया ये तृतीय अर्थात वो इतने ग्राह्य नहीं है रेको अभी कहा तभी वह सह गोभीर अस्तु इति, ये जो सब पदार्थ आप लाए हैं ये आपके साथ ही रखो क्यों ये हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा रेकू को गृहस्थ बनना था तो उसके लिए कुछ अधिक पदार्थ आवश्यक है राजा अभी नहीं इसलिए ओके okay, कह दिया पदार्थ सब आपके पास रखो हमारा प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं होगा राजा समझ गया कि अर्थात इतने पदार्थ यथेस्ट नहीं हुआ तद हु तद पुनर एव पुनर्व जानश्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम ये सब पहले थे अभी कहते हैं दुहितरम तद प्रतिचक्रमे इस बार तो राजा अपना कन्या को भी ले लिया कहते हैं जो कन्या है ये महान धन है तो इसलिए इतना अधिक अभी धन दे दिया कि और रेको मना नहीं कर पाएगा कन्या दान ये महान मतलब बहुत -कुटी के दान होता है कन्या बहुत बड़ा धन माना जाता है तंग हभ्युवाद रेक्वेद सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अश्वतिरि रथम इं जाया अयम ग्रामो यस्मि आस्ते अनु एवं माँ साधीति तम अभी राजा फिर जाता है सा, साथ में ये पदार्थ लेकर के अभी इस प्रकार की अर्थात अपने कन्या को भी ले जाता है अभी वह जाकर के रेको को कहता है हे रेको इदम सहस्रम गवाम गवाम इदम सहस्रम ये सब पदार्थ तो ये पहले लिया था छ सौ अभी बढ़ा दिया कहते हैं सहस्रा अयम निष्क कहते हैं माला वही था और अयम अश्व रथम ये जो रथ और यम जाया तो अयम ग्राम ये जो मेरी कन्या है ये भी आपके लिए आपकी पत्नी और अयम ग्राम यस्मिन जिस ग्राम में अभी आप ये है ये ग्राम ये भी आपके लिए हमने उत्सर्ग कर दिया अनु एव ये सब का ग्रहण करके मां भगवत साधी माँ माम मेरे को आप अभी अनुशासन करिए अर्थात मेरे को विद्या प्राप्त करवाए तस् मुखम उपोद उपोदृन उवाच आजहारे एनेव मुखेन एनेव मुखेन इति हे एते एते एते, एते, एते न नाम यत्रास तेहतेपूर्ण उवास महाशेशवाच तस्म उवाच तस्या मुखम उपो गृन तस्या अर्थात वो जो कन्या आई थी राजकन्या उसका मुख को देख करके तो यह जो कन्या है अर्थात तो ये विद्यादान का मुख है क्योंकि कन्या महान धन है तो महान धन ये भी विद्यादान का एक उपाय है जो धनदायी होता है वो विद्या के अधिकारी होता है मुखम उपो उपोदृण ग्रहण करके उवाच अभी रेको कहा तो आज तार अर्थात तो अभी आप ठीक किए हैं जो सब किए सब ठीक हुआ तो इमां हाँ ये सब जो पदार्थ लाए हैं कहते हैं ये सब ठीक हुआ शूद्र तो, अने न एव मुखेन न कहते हैं अभी फिर क्यों शूद्र कहते हैं कहते हैं कि वो पहले कह दिया था ना अभी उसका संस्कार से अनुवर्तन हो गया तो और दूसरा है कि अभी उसका तो शोक गया नहीं राजा का अभी तो उस वही शोक से द्रविभूत है दुख है कहते हैं अनैन एवं मुखेन आलापैस्य ये जो पदार्थ आप लाए जिसमें कन्या प्रधान है तो ये महान धन है इसी को हम मुख्य ग्रहण करके बाकी सब पदार्थ लेगा इसको मुख्य मान करके हम आपके साथ बात करेगा अर्थात आपको विद्या का उपदेश करेगा और ते हे ते रेकोपर्णा नाम महावृष वृषेशु महावृष जनपद में ये रेकोपर्णा ये सब ग्राम यमयी उवास अस्मयी चतुर्थी दे दिया प्रथमा जहां वो रेको वास करता था वो भी अर्थात वो ग्राम भी रेको को प्राप्त हुआ राजा ने दे दिया तस्मी ह उवाच अभी रेको राजा को उपदेश देता है इनके रेखों को जो पदार्थ चाहिए था वो सब प्राप्त हो गया इसलिए उपदेश करता है विद्या प्राप्ति का जो उपाय है महान धन ब्रह्मचारी धनदाई मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्यावा व विद्याम य प्राहष षण तीर्थ तीर्थाने ताने तीर्थाने षण मम ये सरस्वती जी का वचन है स्वयं सरस्वती जी कह रहे हैं कि ये मेरा छ तीर्थ तीर्थ अर्थात विद्या प्राप्ति का जो मार्ग है और विद्या प्राप्त प्राप्ति का जो अधिकारी होते हैं ये छ तीर्थ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अर्थात जो गुरुकुलों में रह करके सेवा इत्यादि करता है धनदायी जैसे वो अभी जानश्रुति महान धन देता है मेधा बुद्धिमान है श्रोत्रीय शास्त्र जैसा कहा है इसी प्रकार के अनुष्ठान भी करता है प्रिय प्रिय पुत्र होते हैं अथवा विद्या दे करके जो विद्या चाहता है ये छः विद्या के लिए अधिकारी होते हैं अभी रे को, राजा को विद्या प्रदान करने के लिए अभी तैयार हुआ ओ आप्या मंगा प्राण चक्षु श्रोत्रथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद महंग ब्रह्म निराकु मह्मकरणमस्त निराकरण मे आत्मनी य उपनिषत्सु धर्मास्ते महिषंत के ये सर्वम पा